में तो काशी में था तो ब्रह्मा आनंद की मस्ती में रहता था बड़े बड़े वेदांत के जिज्ञासु मेरे पास आते थे हाँ अद्वैत भी थी पथ कई रूपास्य अद्वैत सिद्धांत के रास्ते पर चलने वाले साधक थे वो मेरे पास हमेशा हाँ शंका समाधान करते थे जिज्ञासा सब समाधान करते थे मैं तो वृंदावन दर्शन करने आया था क्या हो गया महाराज वृंदावन दर्शन करने से क्या हो गया बोले यहाँ एक चोर रहता है चोर जानते हैं आप

चोर को आप लोग जानते जानते बचा के रखना आपने आपको हम लोगों को तो पकड़ लिया किसी को बाबा बना दिया किसी को बक्ता बना दिया वो पकड़ता है वो खींचता है मधुसूदन सरस्वती जैसे एक ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष को जो खींच सकते है वो वृंदावन वो वृंदावन का ठाकुर जो सुखदेव जी जैसे महापुरुष को खींच सकते

जो हमारे गुरुदेव पूज स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज को जैसे खींच सकते आ, वो वृंदावन का ठाकुर जबरदस्ती सरस्वती कहते हैं है, यही तो खासियत है आप अपना मन उनको देंगे ऐसा नहीं है वो आपका मन छीन लेंगे अगर थोड़ा भी तुम्हारे मन में जगह है उनके लिए थोड़ी भी आस्था है एक प्रतिशत एक प्रतिशत भगर कृष्ण प्रेम विद्यमान है

तो आपके हृदय में प्रवेश कर जाएंगे और फिर निकलेंगे नहीं आप निकालना चाहोगे नहीं निकलेंगे जानते हो इसलिए वो त्रिभंग ललित है क्यों संजय जी त्रिभंग ललित क्यों है आप देखेंगे राम दरबार कहीं मंदिर में होगा राम जी लक्ष्मण जी सीता जी बिल्कुल सीधे खड़े होंगे या बैठे होंगे हनुमान जी सीधे बैठे होंगे भोले बाबा सीधे बैठे होंगे लेकिन श्री कृष्ण को कभी सीधे बैठे देखा या सीधे खड़े हुए देखा

टेढ़े खड़े रहते और तीन जगह से टेढ़े त्रिभंग ललित इसलिए बोलते एक ब्रज के महात्मा कहते थे जानते हो त्रिभंग ललित क्यों रहते बोले उनकी आदत है सबके मन को पकड़ने की सबके अंदर हृदय में प्रवेश करने की वो आपके अंदर भी प्रवेश कर गए तभी यहाँ बैठे हो और बोले एक बार प्रवेश कर जाए और वृंदावन के बाहर जाने के बाद व्यक्ति सो जब हमको भक्ति नहीं करनी और ठाकुर को हृदय से बाहर निकालना चाहे

तो तीन जगह से टेढ़ा है। सीधे होंगे तो आदमी इजिली निकाल देगा आराम से निकाल देगा और जब टेढ़े होंगे तो निकालना भी चाहेगा तो कभी इधर अटक जाएंगे कभी इधर अटक जाएंगे कभी इधर अटक जाएंगे वो घर छोड़ के बाहर नहीं जाएंगे एक बार तुम्हारे घर में आ गए तो फिर वो बाहर निकलने वाले नहीं है ये वृंदावन धाम है सज्जनों एक बार मैं पूज्य पंडित गया प्रसाद जी के पास बैठा था बहुत लोग जानते होंगे गिरिराज जी के जिनको भगवान को दर्शन हुए

मैंने कहा कि वृंदावन रहने का लाभ कैसे प्राप्त हो आप लोग सब वृंदावन आए हैं बहुत लोग शायद यहाँ वृंदावन रहते भी होंगे वृंदावन धाम का लाभ कैसे प्राप्त हो उन्होंने कहा कि वृंदावन में साधन भजन थोड़ा कम चलो तो चले करो तो चलेगा लेकिन रागत द्वेश में मत पड़ना किसी की निंदा स्तुति मत करना किसी का नुकसान मत करना किसी का हक मत छीनना

वृंदावन भूमि ऐसी है कि निवास मात्र से तुम्हारे हृदय में भक्ति का भाव हो जाएगा और ठाकुर की प्राप्ति हो जाएगी पूज गया प्रसाद जी महाराज ने कहा मैंने एक प्रश्न और किया महाराज वृंदावन में भी तो सब तरह के लोग हैं संत भी हैं और कुछ उल्टे ढंग के लोग भी हैं उनके प्रति क्या भा? कभी कभी मन में आ जाता है कैसे लोग पंडित जी ने कहा कि अच्छा जब श्री कृष्ण थे तब कंस था कि नहीं था

था ना मथुरा में था ना पूतना थी नहीं थी? थे थी नहीं थे कि नहीं बकासुर ब्रह्मांड लेने की क्या जरूरत है तुम भजन करो तुम्हारी रक्षा तुम्हारा ठाकुर करेगा वो अपना काम करेंगे तुम अपना काम करो वृंदावन में रहकर पाप मत करना वृंदावन में रहकर किसी की निंदा मत करना

किसी का हक मच्छी ना राधे कृष्ण राधे कृष्ण करो ईमानदारी से एक साल के अंदर आपको ठाकुर का अनुभव होने लग जाएगा ब्रज भूमि है वृंदावन की भूमि है तो मैं बहुत बहुत आशीर्वाद तो क्या दूं ऐसे दे भी सकता हूं क्योंकि सन्यासी हूं क्यों साधु आज हमारे मित्र संजय जी को सलील जी को जो बहुत ही स्नेही हैं और बहुत ठाकुर जी के काम में लगे हुए हैं तो मैं उनसे अब

उनको मालूम है मेरे को कहीं आवश्यक है। जाना है नहीं तो मैं जरूर सुनता मैं सुनता भी हूं बैठ के आज मैं थोड़ा अनुमति चाहूंगा ओली वृंदावन बिहारी की वृंदावन में रहना किसी की निंदा स्तुति नहीं करना वही वृंदावन में रहने का वास्तविक फल है पूज स्वामी जी ने बहुत कम शब्दों में

अपना आशीर्वचन हमको प्रदान किया पुनः एक बार व्यासपीठ से और आप सब की तरफ से चरणों बार बार वंदन करता हूँ प्रणाम करता हूँ हमारे बीच संतों की श्रृंखला है तो हमारे बीच स्वामी जगदानंद जी भी बैठे हुए हैं मैं चाहूँगा कि दो मिनट उनका भी आशीर्वचन हमको प्राप्त हो स्वामी जगदानंद जी

वन बिहारी बुल वृंदवनिह हरि ओम सहना बवत सहनौ भुन तो सह वीर कर्वावहै तेजस्वीन माविषाव ओं शांति शांति शाति

सच्चिदानंद में युगल सरकार प्रिय प्रीतम श्यामा शाम भगवत कृपा पात्र विद्वत वरिष्ठ अनेक ग्रंथों के प्रवक्ता आदरणीय श्री संजय सलिल जी श्रद्धे सभी हमारे आदरणीय महापुरुष वृंद हमारे हरि बोल बाबा जी

और हमारे भागवत भ्रमर मधुर कार्शिनी स्वामी रजनीशानंद जी महाराज जिनकी पिछले जनों का दिनों कार्सिनी जगत आश्रम में बहुत विशाल रूप से भागवत हुई जो अध्यात्म चैनल पर दिखाई गई अब दिशा चैनल पर भी दिखाई जा रही है बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं हमारे मधुर काशिनी रजनीशानंद जी वानी <coughs> में रस है

अन्य सभी मुदमंगल में संत समाज हमारे आदरणीय विप्रवृंद हमारे विनोद जी वादक वृंद गायक वृंद पाठक वृंद धर्मानुरागी सज्जनों सुनेमती माताओं बहनों देवियों छान गिरे तो मे थुमनी

आकाश गिरे तो कहो थमें कैसे आग लगे तो बुझे जल सौ जल मही लगे तो कहो बुझे कैसे नाव चले कह जल में

केवट पाल लगे कहो कैसे

हम तो अब तक जानते थे कि हमारे आदरणीय सलिल जी भागवत के प्रकांड विद्वान भी हैं प्रवक्ता भी हैं शिवपुराण के राम कथा के और अब तो भक्तमाल के भी हैं अनेक गुणों से संपन्न हैं तभी तो हमारा नारायण सेवासम छोड़ता नहीं है इनको

जो एक बार पकड़ा है तो फिर पकड़ा है इनकी कथाओं में रस है आनंद है लोगों को प्रोत्साहन मिलता है और भक्तों का तो एक एक चरित्र एक जो है खाटम भक्त की कथा भी आती है बाप था चोर और वही विद्या बेटे को सिखाई

और पिता ने कह दिया देख बेटा कहीं भी जाना परंतु सत्संग में नहीं जाना और संजय सलिल जी के सत्संग में तो बिल्कुल नहीं जाना क्यों पता है कि अगर हम संजय जी के सलिल जी के सत्संग में चले गए तो हमारा चोरी का धंधा चौपट हो जाएगा

जहाँ काम थे राम नहीं जहाँ राम नहीं काम तुलसी कबहू के रह सके रवि रजनी एक ठाव सूर्य भगवान उदय होते हैं तो अंधकार को भगाना नहीं पड़ता और सूर्य भगवान अस्त होते हैं तो अंधकार को बुलाना नहीं पड़ता ब्रह्मा जी के विरुद्ध अंधकार ने शिकायत की हमको टिकने नहीं देता है

ब्रह्मा ने ने बुलाया भाई तुम्हारे विरुद्ध शिकायत किसने बोले अंधकार ने बुलाओ मैं जब से पैदा हुआ हूं मैंने अंधेरे की शकल नहीं देखी फिर उसने मेरे विरुद्ध कैसे शिकायत कर दी कि मैं उसका बहुत बुरा करता हूं उसको भगाता हूं। बुलाओ आवाज लगाई गई अंधेरा वलदा ज्ञान हाजिर कोई नहीं आया अंधेरा वालदा ज्ञान हाजिर कोई नहीं आया

तीन आवाज के बाद मुकदमा खारिज सूर्य देवता को बाइजित बरी कर दिया गया फिर ये भागा भागा आया हाजिर साहब हाजिर साहब हाजिर साहब अरे बोले हाजिर साहब जब आवाज लगाए थे तो क्यों नहीं आए बोला मेरी मुसीबत ही यही है जहां सूर्य रहेगा वहां मैं नहीं रह सकता जहां हमारे संजय सलील जी की कथा होगी

भले वो भागवत की हो भले शिव पुराण की हो भले देवी भागवत की हो और भले आप जो सुन रहे हैं भक्तमाल के अंदर एक एक भक्त का ऐसा सुंदर चरित्र तुलसी पिछले पाप से हरी चर्चा न सुहाये जैसे ज्वर के झोर से भूख विदा हो जाए परमात्मा कुछ और चाहते थे

घाटम चोर को भक्तों की श्रेणी में लाना था रास्ते में जाते में सामने कथा वाला मिला लोग बाग बैठे हुए कथा कर रहे थे इन्होंने झट कान में उंगली लगाई पिता ने कहा है कथा नहीं सुननी और जैसे थोड़ा नजदीक से गए पैर में कांटा लगा ना चाहते हुए भी कान में से उंगली निकाल करके

इनको कांटा निकालना पड़ा इतने में एक शब्द कान में पड़ गया देवताओं के छाया नहीं होती अब फिर कान में उंगली तो लगा ली कोशिश यही रही कि ये शब्द निकल जाएं देवताओं के छाया नहीं होती बोल वृंदावन बिहारी लाल कीज मलोक पीठाधीश्वर जी महाराज कीज आओ मेरे प्रभु जी आओ नारा

देवताओं के छाया नहीं होती राज घराने में बड़ा हाथ मारा जबरदस्त पुलिस पीछे पड़ गई बोले ऐसे तो हमारे काबू नहीं आता चलो काली माता बन जाओ

एक पुलिसवाले ने काली माता का रूप धारण किया जंगल में घेर लिया ये लालटन लेके जा रहे थे भक्तमाल की ही कथा सुनाने जा रहा हूं घाटम चोर की जी, जी, जी, जी, जैसे सामने काली दहाड़ी जीव निकाली दो नकली हाथ लगाए हुए हथियार पकड़े हुए हा खा जाऊंगी

जाऊंगी छोड़ूंगी नहीं मेरा हिस्सा नहीं दिया मेरा ये नहीं किया ने का, काली माता पधारी है लालटन की रोशनी में जरा मुखारबिंद की झांकी तो कर लू और जैसे मुखार बिंद की झांकी तो की, की माता की तो लंबी सी छाया पीछे नजर आई इन्होंने विचार किया या तो काली देवी झूठी है या महात्मा झूठे हैं फिर सोचा महात्मा क्यों झूठ बोलेंगे

हो ना हो काली झूठी है मुझे पकड़ने का कोई इंतजाम हो रहा है फेंकी और और बांधी भागे बहुत दूर तक जाके सांस लिया फिर मन में विचार हुआ कि आज वो महात्मा के सत्संग के शब्द मेरे कान में ना पड़े होते कि देवताओं के छाया नहीं होती

तो आज तो मेरी गर्दन कटी कटाई थी पुलिस वालों ने इसी बहाने से मुझे पकड़ लिया होता और उसके पश्चात फिर तो या तो मेरे को मृत्यु दंड होता या जीवन कारावास होता अगर इतने बड़े संकट से किसी ने रक्षा की है तो महात्मा के सत्संग की एक लाइन ने रक्षा की है देवताओं के छाया नहीं होती तब उन्होंने कहा कितने सौभाग्यशाली जीव है वो लोग

जो हमारे आदरणीय संजय सलिल का पीछा छोड़ते ही नहीं जहाँ सत्संग होता वहीं पहुंच जाते हैं जहां सत्संग होता वहीं आनंद लेते हैं इनके पास सत्संग के माध्यम से किन कितने पुण्य की स्थिति का पुंज इनके पास में होगा कितने इनके संकट टलने की स्थिति होगी कितने आनंद से शराब हो होंगे मैं भी शुभकामना देता हूं

हमारे सलील जी ऐसे ही रस धारा बहाते रहें, आनंद बरसाते रहें, जय श्री कृष्णा। जय जय श्री राधे कल शाम को किसी कार्यक्रम में मैं था, सभी संत वहां पर थे कुछ मलुपीठ वाले महाराज जी भी थे

बहुत से संत वहां पधारे एक बात कही संतों का दर्शन आदमी अपने पुण्य से प्राप्त नहीं कर सकता आपको उनके घर जाना पड़ेगा मिले या नहीं मिलें लेकिन गोविंद की बड़ी कृपा है कि अपने आप दर्शन देने के लिए यहाँ पर पधार गए हमारे बीच वृंदावन के नहीं भारत के

सबों के संतों के लाडले और मुझसे तो बहुत स्ने प्रेम बचपन से ही मलुकपीठ वाले महाराज जी हमारे बीच पधारे हैं भक्तमाल कथा तो आप लोग सुनेंगे ही भक्तमाल सुनने का लाभ क्या है भक्तमाल कथा सुनने का लाभ है घर बैठे संतों का दर्शन हो जाए ये सबसे बड़ा लाभ है ये जो कथा आप लोग श्रवण कर रहे हैं

वृंदावन ब्रजात्राधाम नारायण सेवा संस्थान एक ऐसा संस्थान है जो विकलांगों के लिए असहायों के लिए जो मरीज हैं जो चल नहीं सकते हैं उनका निशुल्क इलाज कराता है ये संस्थान आप लोगों से अपील करता है अपनी अपनी सेवाएं दें जिससे उन बच्चों के सफल ऑपरेशन हो सकें हमारे बीच मनु पीठ वाले महाराज जी पधारे हुए हैं

मैं उनके चरणों में वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं, उनका भी आशीर्वचन हमको प्राप्त हो, हूँ मलुक पटवाले महाराज जी नमो धर्म नम कृष्णाय ब्राह्मण्यो नमस्कृत्या धर्मान

ब्यासी अपने आसन को अलंकृत करें अच्छा हरि ओ तत्समते रामचंद्राय नमः

नम पर परमस स्वादितकमलचिन्मकर भक्तजनमानन शनिवाय श्रीरा चंद्रा

गीय वदने यस्य यस्यास्ते यृद संवित नृसीह भजे विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षणलक्ष

श्री श्रीकृष्णाख्यम परम धाम भक्त भक्ति भगवंत गुरुचतुनाम बपुवे इनिके पदबंदन किए नाशे विघ्नने

जो हरी प्राप्ति की आस है तो हरिजन गुण गाए, न तरु सुकृत भुजे बीज जो जन्म जन्म पछिताय

भक्त दाम संग्रह करे कथन श्रवण अनुमोद सो प्रभु प्यारो पुत्र जो बैठे श्रीहरिकी गो

चारि युगन में भगत जे तिनके पद की धूरी सर्व सुशिर धरी राखी हो मेरी जीवन मो जय गो माता जय गो पा

बसल प्रभु दीनदया जुए गौ जय गोपा गौत प्रभु दीन दया

राज महाराज की श्री गौ माता की श्री चौरासी कोष ब्रजमंडल धाम की श्री मत जी की श्री नाभा गोस्वामी जी की श्री प्रियादासी महाराज की श्री भक्तमाल भास्कर

श्री संजय कृष्ण सलिलजी महाराज की जय जय श्री राम भागवत भास्कर तो है ही है सलिलजी भक्तमाल भास्कर इनसे सभी व्यासों को प्रेरणा लेनी चाहिए भक्त चरित्र अत्यधिक प्रेरणादायी हो

यद्यपि दुनिया का बड़े से बड़ा विद्वान भी भक्त चरित्र का स्मरण किए बिना भक्त का नाम लिए बिना भक्त की चर्चा किए बिना भगवान की कथा कहने में समर्थ नहीं बिना भक्तों के संपर्क संबंध के भगवान का कोई चरित्र नहीं

यद्यपि नाम रूप लीला धाम ये चारों सच्चिदानंद है रामस् नाम रूपांच लीला धाम परात्परम एत चतुष्ट नित्यम सच्चिदानंद विग्रह लेकिन इन चारों का प्रकाश भक्तों के माध्यम से होता है भक्त न हो तो नाम का प्रकाश नहीं है हमारे यहां नामदान होता है वैष्णव संस्कार क्या है दीक्षा संस्कार क्या है

नामदान है भगवान नाम ही तो कान में सुनाया जाता है और क्या सुनाया जाता है तो भक्त के बिना संत के बिना गुरु के बिना न तो नाम की प्राप्ति है न ही रूप की प्राप्ति है ना ही लीला की प्राप्ति है और ना ही धाम की प्राप्ति है श्री वृंदावन नित्य है श्री ब्रजमंडल नित्य है श्री यमुना गिरिराजी नित्य है

यहाँ की लीलाएं नित्य हैं लेकिन एक काल आया वृंदावन ब्रजभूमि विलुप्त प्राय हुई और उस समय श्रीमन महाप्रभु जी ने अपने परिकर को भेज करके ब्रज के अनेक तीर्थों को प्रकट कराया श्री नारायण भट्ट गोस्वामी जी ने अनेक तीर्थों को प्रकट किया निम्बार्क संप्रदाय के भी अनेक महापुरुषों ने श्री घमंड देवाचार्य प्रभति आचार्यों ने अनेक तीर्थों को प्रकट किया

तो धाम तो नित्य है लीला भी नित्य है लेकिन यह धाम है यहां भगवान की अमुक लीला हुई है यह भी भक्तों के माध्यम से प्रकट हुआ है इसलिए बिना भक्त के भगवान का कोई चरित्र संभव नहीं ना नाम संभव ना रूप संभव ना लीला संभव ना धाम संभव कुछ भी बिना भक्त के संभव नहीं है और भगवान की प्राप्ति भी बिना भक्त के भक्त की कृपा के संभव नहीं है

इसलिए नारद जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा मुख्यतस्तु महत्कृप महत्कृपय भगवत कृपा ले शाद वा। अब देखिए भगवान की कृपा हम सब चाहते हैं लेकिन नारद जी ने भगवान की कृपा को दो नंबर पर रखा एक नंबर पर भक्तों की कृपा को रखा मुख्यतः जीव को उस परतत्व का अनुभव

महत्पुरुषों की कृपा से होता है अथवा भगवान की कृपा का लेश हो तो होता है भगवान की कृपा से ही भक्त की प्राप्ति होती है संत की प्राप्ति होती है अत्यंत सौभाग्य की बात है कि सलिल जी प्रतिवर्ष श्री भक्तमाल जी की कथा प्रतिवर्ष हो रही है ना प्राय तो हम तो देखते हैं

प्रायः प्रति वर्ष ही हो रही है और अन्यत्र भी आप बाहर भी भक्तमाल की कथा कर रहे हैं अभी कलकत्ता कथा करने गए थे भक्तमाल की और आप जिस स्थल से जुड़े हुए हैं वो भक्तमाल ग्रंथ की पूर्णता की स्थली है हमारे मोहल्ले का स्थान है श्री तुलसी राम दर्शन स्थल ज्ञान गुदरी

जहाँ गोस्वामी श्री तुलसीदास जी को श्याम सुंदर ने राम रूप में दर्शन दिया कृष्ण भय रघुनाथ नाभाजी ने भक्तमाल ग्रंथ की रचना पूर्ण करके जरा भंडारा किया बड़ा उत्सव किया पहली भक्तमाल की कथा भी वहीं हुई नाभाजी के मुखारविंद से ही हुई और उस कथा के भंडारे में सारे भारतवर्ष के संत आए थे

बहुत बड़ा आयोजन था उसी में गोस्वामी तुलसीदास महाराज भी पधारे थे चरित्र आप सबको मालूम है गोस्वामी जी भीड़ भाड़ देख कर नहीं चाहते थे रामगलोला स्थान है वहीं अपने ठाकुर जी को लेकर के विराज गए कि बाद में भीड़ भाड़ खत्म हो जाएगी तब दर्शन करेंगे अपने भीड़ भाड़ से और भोज भंडारे से क्या लेना देना

हमारे जैसे लोगों को तो भीड़ भाड़ और भोज भंडारों से ही लेना देना है हैं दो दो तीन तीन जगह भी न्योता खा लें लेकिन अब तो न्योते पर रोक है क्योंकि बाजार के घी तेल का प्रयोग नहीं होता मिठाई का प्रयोग नहीं होता तो न्यौता अपने आप ही बंद है लेकिन मनोरथी इतने भावुक हैं

और इतने प्रेमी हैं कि पहले जब नियम नहीं लिया था तो मीठा खाने को कम मिलता था अब ज़्यादा मिलता है पहले बाजार का मिलता था अब लोग भारतीय देसी गाय को के दूध को खुद ला करके ओटा करके अब खोवा बना के बढ़िया सुंदर भोग लगाते महाराज दूसरा तो लेंगे नहीं यही लेंगे

कुछ लोगों को ये भी है जिसके घर में गाय होगी उसी के घर जाएंगे तो तमाम घरों में गाय आ गई लेकिन गोस्वामी जी को तो प्रयोजन नहीं था इससे कि हम भोज भंडारे में जाएं तो श्री गोपीश्वर महादेव ने प्रकट होकर के कहा कि सब संत पहुंच रहे हैं आप नहीं पहुंचेंगे तो यह सूक्ष्म अपराध होगा इसलिए आपको अवश्य जाना चाहिए

महादेव जी की कृपा तो गोस्वामी जी पर सदा से रही ही गोस्वामी जी तत्ण वहाँ से चल पड़े पंगत बैठी थी परोसगारी हो रही थी हम लोग कहीं जाते हैं तो अपना परिचय देते हैं कि हम अमुक जगह से आए हैं अमुक जी हैं तो लोग अगवानी करके आइए आइए महाराज आइए महाराज फिर ऊपर बढ़िया आसन पर बिठाते हैं गोस्वामी जी को तो

सदा रहें अपन पौ दुराए सब विधि कुशल कुवेश बनाए उन्हें मान बढ़ाई से कुछ लेना देना था ही नहीं बिना कोई परिचय दिए सामान्यन ने जहाँ संतों की पदत्राण पड़े हुए थे जूतियाँ खड़ाऊँ आदि पड़ी थी वहीं आप विराज गए और वहीं पत्थर ले लिया आपने संतों की चरणदासी के निकट ही

जैसे ही परोस करते हुए संत भगवान आए वो जमाना था गृहस्थ लोग साधुओं की पंगत में परोसते नहीं थे उस जमाने में अभी भी पुराने स्थानों में गृहस्थ लोग महिलाएं गृहस्थ नहीं परोसते साधु ही परोसते वो जमाना तो ऐसा ही था नियम सदाचार की मर्यादा बहुत अधिक थी तो संत तस्मई लेकर के

तस्मई तस्मई तस्मई तस्मई जानते हैं ना खीर जैसे ही लेके पहुंचे लाव महात्मा अपना पात्र कहां गया सकोरा वकोरा कुछ मिला नहीं था तब आपने पात्र के रूप में एक संत की पान को आगे बढ़ा दिया इसी में दे दो और तो कुछ था नहीं वहां तो यद्यपि उन्होंने जूती को हाथ में लेकर आगे बढ़ाया ये उनका भाव था

रसोईया ऐसा अविवेकी नहीं था कि वो उसमें दे देता उसने दिया नहीं वो नाराज हो गया गर्म हो गया बात ही गर्म होने की है देखो जो जिसका सेवन करता है उसका कुछ न कुछ अंश उसमें आ जाता है रसोइया अग्नि के पास रहते हैं तो कुछ न कुछ गर्मी तो रसोईया में रहती है से रसोईया से झगड़ा नहीं करना चाहिए

और किसी से झगड़ा होए होए रसोईया से कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए हाँ अग्नि का सेवन करता अग्नि तत्व तो उसमें ज़्यादा होता है कब बिगड़ जाए डंकी पलटा से ही अस्त्र शस्त्र का काम ले ले क्या ठिकाना अथवा गरम गरम खीर या दाल ही ऊपर से स्नान करा दे इसलिए रसोइयों से थोड़ा सावधान रहना चाहिए

तो नारायण गर्म होने लग गया कि कैसा खड़िया आ गया पंगत में बता जूते में खीर मांगता हल्ला गुल्ला मस्ते देखकर श्री नाभा गोस्वामी जी दौड़े हुए उन्होंने विचार किया कि इन संत को तो भक्तमाल लेखन के काल में हमने ध्यान में दर्शन किया है पहचाने से संत मालूम पड़ते हैं आप कहा से पधारे कौन है आपका परिचय कल लोग मुझे तुलसीदास कहते

नाभाजी साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं तुलसीदासी नाभाजी को प्रणाम कर रहे हैं प्रभो आप यहाँ कैसे काम विलम्ब हो गया था इसलिए जहां जगह मिली वहां बैठ गए तो जूता उसमें खीर लेने का भाव करना इसके पीछे प्रयोजन क्या है गोस्वामी जी के नेत्र भराए उन्होंने कहा

तुलसी जिनके मुखन ते दोखनिक सतरा ति तिनके पग के पग तरी

मेरे तन को चा बहुत प्यारा दो है तुलसी जिनके मुखन दे के सतराम

तिनके पग की पग तरी मेरे तन को धोखे से जिसके मुख से एक बार भगवत नाम प्रकट हो जाता है मेरी भावना है कि मैं उसके पैर की जूती अपनी चमड़ी से बनवा दू

मैं उसके पैर की जूती मेरे शरीर का चर्म उसके पैर की जूती बन जाए और जिस संत ने संसार को संसार के संबंधों को तृण के समान त्याग दिया है जो अखंड ब्रजवास कर रहा है जो निरंतर नाम जब कर रहा है उसकी चरण रज का जो सेवन करती है जूती मेरे विचार से

इस पात्र से बढ़कर सुपात्र इस धरती पर और कौन हो सकता है इसलिए मैंने विचार किया कि संत चरण रज की महिमा सब गाते ही हैं प्रसाद का प्रसाद मिलेगा और संत चरण रज भी मिल जाएगी पेट में चली जाएगी नाभाजी ने कहा चलो एक समस्या का समाधान हो गया हमें भी खोज थी भक्तों की माला बनाई गई है

इसमें हमें सुमेरु की खोज थी माला में कोई ना कोई सुमेरु छोटी माला होती सत्ताईस दाने की इसमें भी सुमेरु होता है बिना सुमेरु के माला नहीं होती है तो हमें इस भक्तों की माला में सुमेरु की खोज थी आज श्री वृंदावन बिहारिणी बिहारी जी ने बड़ी कृपा की है आज हमें तुलसीदास जी के रूप में भक्तमाल का सुमेरू मिल गया

ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि ऐसे स्थल पर आप निवास करते हैं उनके सेवायत हैं तो नाभाजी की कृपा तो होनी ही है इसमें संदेह क्या है ये बात बिल्कुल सही है मुंह की बात नहीं है कृपा न होती नाभाजी की या भक्तमाल ग्रंथ की उस स्थल की

तो आपके मन में ये प्रेरणा ही कैसे जगती कि हम भक्तमाल की कथा कहें तो हम निवेदन कर रहे थे भक्तमाल की कथा बहुत अधिक प्रेरणा देने वाली है भक्त चरित्र बिना भक्त चरित्र के भगवत चरित्र नहीं बनता किंतु जहां भगवान के चरित्र की प्रधानता होती है वहां श्रोता के मन में एक भाव सुदृढ़ होता है कि ये तो भगवान का चरित्र है

भगवान तो भगवान है करतुम अकर्तुम अन्य कर तुम समर्थ हैं सर्व समर्थ हैं भगवान उनके लिए कुछ कठिन नहीं फिर दूसरी बात यह आती है कि जब वो भगवान हैं तो हम तो जीव हैं हम कहा उनकी नकल कर सकते हैं उनका जैसा हम कैसे हो सकते हैं

और सही भी बात है भगवान की नकल कैसे कोई करे विनश्चित त्याचरण मौध्यात यथा रुद्रोपिजम विषम शंकर जी की नकल करके कोई विष पिए तो शंकर जी तो नीलकंठ हो गए और हम पिए शंकर जी की देखा देगी तो कोई कंठ नहीं रह जाएंगे राम राम सत्य हो जाएगी भक्त चरित्र जब हम सुनने बैठते हैं

तो हमको लगता है वो भक्त अमुक प्रांत के थे अमुक जिले के थे अमुक गांव के थे अमुक जाति के थे और अमुक परिस्थिति में रहकर ऐसे ऐसे संघर्षों को सहन करके उसके बीच में उन्होंने भगवान की ऐसी भक्ति कर ली भगवान को प्राप्त कर लिया तो हम भी तो वैसे ही हैं क्या हम नहीं कर सकते हैं अवश्य कर सकते हैं

भगवत प्राप्ति के लिए न तो किसी विशिष्ट जाति में जन्म अनिवार्य है उत्तम जाति में जन्म हो जाए तो क्या भगवत प्राप्ति हो जाएगी संभव नहीं ऐसा ही होता तो सबरी को कैसे प्राप्ति होती निषाद को कैसे प्राप्ति होती केवट को कैसे प्राप्ति होती अरे गृद को कैसे प्राप्ति होती

ऋषिवरात्म प्रीणनाय मुकुंद वृत्तम न प्रियते बहुत भक्त हरिडम भगवान के लिए बाकी सब विडंबना ग्रहस्थ होना जरूरी है अन विरक्त तो होना ही जरूरी है। हम विरक्त तो हो जाए

किसी विशेष संप्रदाय में दीक्षा लेकर एक विशेष वेशभूषा धारण कर ले उससे भगवत प्राप्ति का कोई लेना देना सही बात है एक कठोर बात है लेकिन सही है सही बात है कि नहीं यदि ऐसा ना हो तो भक्तमाल ग्रंथ अप्रमाण हो जाएगा भक्तमाल ग्रंथ में विरक्त जो भक्त हैं वे कितने हैं रामगोपालदास जी

20 प्रतिशत हो शायद 20 प्रतिशत भी हम ज्यादा कह रहे हैं 10 प्रतिशत समझिए 10 प्रतिशत विरक्त भक्त हैं और 90 प्रतिशत गृहस्थ भक्त हैं जिनको भगवान की प्राप्ति है। ये इसलिए नहीं बोलना है कि आप लोग ताली बजा बोले बा भाई बहुत अच्छा अरे भाई हमारे कहने का मतलब यह है कि चाहे गृहस्थ हो या विरक्त हो

ब्राह्मण हो या चांडाल हो जो निश्चल निष्कपट भाव से भगवान को भजेगा भगवान से प्रेम करेगा उसे भगवान की प्राप्ति जाति से लेना देना नहीं अवस्था से लेना देना नहीं वर्ण से लेना देना नहीं आश्रम से लेना देना नहीं तो भक्तमाल ग्रंथ भगवत प्राप्ति का द्वार खोलता है

इसी जन्म में इसी जीवन में भगवत प्राप्ति का निश्चय कराता है भक्तमाल ग्रंथ इसलिए भक्तमाल ग्रंथ उपयोगी है बस सावधानी ये रहे कि यह चरित्र जैसे लिखे हैं हम उसी रूप में उनको प्रस्तुत करें कई बार ऐसा होता कि भक्तमाल आप तो विधिवत भक्तमाल पढ़े हुए नहीं तो ऐसा होता आजकल ये तो

परंपरा से भक्तमाल प्राप्त है इनको नहीं तो मनगणंत लोग कथाएं गढ़ लेते हैं और कहा की कथा है तो सीधे कह देंगे भक्तमाल की कथा है ऐसा है कि नहीं तरह तरह की बातें लोग गढ़ लेते कहते भक्तमाल की कथा है यह जो है यह ग्रंथ का तिरस्कार है बस इस मर्यादा में हम कहें कि जो नाभाजी ने कहा है

जो प्रियादासी ने कहा है उसी की व्याख्या हम करें न तो कुछ न्यून करें और न, न कुछ अतिरंजित करके कहें अतिरंजित करने की आवश्यकता नहीं जो यथ है वो यथार्थ है और वह हम लोगों के लिए परम लाभकारी तो हम भी बड़े भाग्यशाली हैं कि हमको वृंदावन में जब रहते हैं तो ऐसे उत्सवों के माध्यम से सबके दर्शन का सौभाग्य मिलता है अपने आश्रम में भी

श्री पहाड़ी बाबा सरकार की गुरुदेव का उत्सव चल रहा है इसीलिए थोड़ी व्यस्तता थी दर्शन हो गए थोड़े विलम्ब से आ सके गिरीशानंद जी भी मार्ग में मिल गए सामने ही मिल गए जी तो अब सलिल जी की कथा में बहुत हम बाधक न बने सब लोग श्रिवण करना चाहते सारा विश्व सारा राष्ट्र श्रिवण करना चाहता है तो ये सुनाएंगे और श्री रामकृपालस जी भक्तमाली श्री दंडी स्वामी जी

और हमारे पूज्य श्री हरिबोल बाबा जी महाराज बैरागी बाबा आश्रम के अधिपति शास्त्री जी ज्ञानानंद जी भक्तमाली जी श्री मदन बाबा जितने विराजमान विद्वजन हैं साधुजन हैं सबको यथा योग्य वंदन करते हुए अपनी वाणी को पूज्य श्री के चरणों में बार बार वंदन प्रणाम करते हुए

कथा धारा में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं हमारे बीच हरिभोल बाबा बैठे हुए हैं मैं चाहता हूं कि बस एक मिनट हरिभूल कराकर आप कथा प्रारंभ कराएं पूछ हरिभोल बाबा एक मिनट आए हैं बस मैं बैठूंगा आप, आपका उद्बोधन हो जाए मैं बैठूंगा मैं, मैं बैठूंगा, मैं, मैं बैठूंगा मैं बैठूंगा <laughs>

व्यासा विष्णु व्यासूपा विष्णुवे नमो वै ब्रह्म विद वासीय नमो नम अचतर्वदनों ब्रह्मापरो हरि अबिलोचन संभोभवान्दरायण युभाश्रुतसार भी कध्यात्मदीपमतीसम्तबुंधन

संसार नाम पुराण संसाराण कुणया पुराणगम तम व्यासूनमुपयान गुरु मुनी व्यासंदनाय नम सुखदेवाय नम कृष्णा वाशुदेवाय हरि परश

श्री गोविंदाय नमो नमः राधे मेरी स्वामिनी ओ मैं राधे को दास ओ जन्म जनम मोहि दीजियो श्रि वृंदावन को बार श्रि वृंदावन को बार

बोलवा के बिहारी लाल की बोल ब्रत चौरासी की भक्त की सदगुरुदेव भगवान की आज के आनंद की जय जय श्री राधे प्रभु की कृपा सब काजू जन्म हमार सुफल भाजू

आपका जन्म सुफल है कि ऐसे हमारे व्यास पे विराजमान संजय जी जो खानदानी हैं ऐसे ऐसे महापुरुषों का आपको मंच पे दर्शन कराया है और स्वयं अपना बैठ करके नीचे श्रवण किया है ये उनकी महानता है ये ठाकुर जी की चूंकि ये खानदानी रोग हैं तीन पीढ़ी से तो पूजा मिस परिवार की मैं कर रहा हूँ ये वो बालक व्यासपीठ पे बैठा है

सबसे बड़ी बात चौरासी कोस की यात्रा जो आपको कराई है सब जगह आनंद बिखेरा है आपके जीवन में मस्ती दिलाई है भाग्यशाली वही है जो महापुरुष के साथ में वृंदावन की धाम की यात्रा करे और उनका संतों महापुरुषों का विद्वानों का सानिध्य प्राप्त करे आप जैसे भले लोगों को इन्होंने इस तरह का आनंद दिलाया है मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ

चूंकि हमारे प्रिय लालले ने ये मस्ती दिलाई है अब कथा के माध्यम से दिलाएंगे दो मिनट गोविंद जय जय गोपालु जय जय बोले

श्याम सुंदर हरि गोविंदो जय जय श्यामी सुंदर हरी गोविंद के बिहारी लाल की शक्ति से भक्ति धन से धर्म नारायण सेवा संस्थान द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किया जाता है मैं सभी के चरणों में अपनी प्रार्थना और नमन करता हूं

कि संस्थान के लिए सभी लोग अपना अपना सहयोग कर करके और धाम में सहयोग करोगे इसलिए आप बड़े पुण्य के भाग्यशाली बनेंगे धाम में हमारे आचार के सामने सभी को नमन और वंदन करते हुए वाणी को विराम देते बहुत बहुत, बहुत। साधुवाद बाबा जो आप यहां पधारे

हमारे बीच वृंदावन के प्रसिद्ध उद्योगपति आदरणीय अग्रवाल जी इनका बहुत बहुत अभिनंदन हमारे नीरज भैया बैठे हुए हैं इनको बहुत बहुत साधुवाद यहां पधारे भक्तमाल जी की आरती होगी मेरा निवेदन है परिवार के लोग और भैया भैया आप लोग आरती करने के लिए मंच पे आ जाए

बाकी सब, सब लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। श्री भक्त माली जी की जय भूल भक्त जी की जय श्रवण पठन पाठन कर सुफल जन्म की जय

बोलो भक्त माले जी की जय अगदास गुरु आ गया ना नाभाजब दिन प्रभु नाभावनी चार जुगत भक्त की चार जुगत भक्त रुचि माला गिनी

क्त माल जी की भग भक्त गुल भगवत एक तत्व जानो प्रभु निक्व जानो हरी से भाव अधिक प्रिय हरि से भाव अधिक प्रिय संतन पति मानो

भोलो भक्त माल जी की जय भन की हरि महिमा निज मुखते परनी प्रभु निज मुख तेनी भक्त माले जग जीवन भक्त माल जग जीवन भवसागर तरनी

भोलो भक्त माल की जय जथाभत भगवन के चरित सदा गावे प्रभु चरित चरित्र सदावे तथा चरित भक्तन के तथा चरित्र भक्त गे गोविंद भावे भोलभक्त मा

भक्त स्वरूप माल दिन समझी नावे प्रभू समझी नावे सुनत भक्तिरस बोधित सुनत भक्तिरस बोधित हृदय तुरत आवे भूल भक्त माल जिगिए

दर्द दुख यम तू तई आगे प्रभु यम तू तई आगे महा अविद्या महा अविद्या सुवन जग जागे भाल जिखिजे

राग प्रकाशक मुक्ति भक्ति मूर्ति दादा मुक्ति मूर्ति दादा भक्तमाल जी की आरती भक्तमाल जी की आरती रास प्रिया दादा कुलभाल जी की जय भक्तमाल जी की जय

कर कर ृक्ष शांति पृथ्वी शांतिराप शांत शांति वनस्पत शांति श्रीदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुम शांति

शांतिर व शांति सामा शांतिरे दीना सुगन्ध पुष्पाथा कालोदानी च पुष्पांजलिहांत्र पुष्पांजलि समर्पया जय श्री राधे जय नारायण जी हाँ नारायण सेवा संस्थान उदयपुर राजस्थान के तत्वधान में

भक्तमाल कथा और साथ में संत समागम का यह कार्यक्रम वृंदावन की बावन धरा से और संस्कार चैनल के माध्यम से आप तक प्रेषित किया जा रहा है नारायण सेवा संस्थान की हम बात करते हैं एक वाकया नारायण सेवा संस्थान का है बहुत ही मार्मिक कि एक बार नारायण सिवा संस्थान के द्वार पे एक 20-25 वर्ष का एक छोटा सा लड़का रो रहा था बीस पच्चीस वर्ष का लड़का रो रहा था जब हमने पूछा हम लोगों ने पूछा कि कारण क्या है

तो पता चला कि वो लड़का विकलांग है और उसके पिता है नहीं माता है वो सिलाई करके उसका जीवन यापन या उसको बड़ा कर, किया है बचपन से उसने पापा को नहीं देखा तो हमने उससे पूछा कि आप इतनी देर के बाद क्यों आए आयो आपके साथ आपकी माता क्यों नहीं आई है तो उसने बताया कि हमारे पास यहां तक आने तक का खर्चा नहीं था कारण यह है कि मां जो है वो बीमार है कई दिनों से

काम नहीं कर रही है और यहां तक आने के लिए हमारे पास खर्चा नहीं था तो मैं मां को बिना बताए अपनी माता को बिना बताए यहां तक आया हूं तो हमने पूछा कि आप बिना बताए यहां पर आए हो इकलौते बच्चे हो तो आपकी माँ कितना रुदन करती होगी कितना रोती होगी आपको ऐसा नहीं करना चाहिएगा आपको अपनी माता को बता के आना चाहिए था तो वो कहता है

कि मैं अगर माता को बता के आता तो यहां आ ही नहीं पाता मुझे भी पता है कि मां बहुत दुखी होगी मैं बिना बताए यहां पर आया हूं लेकिन मेरे को यह भी पता है कि मां आज जितना दुखी हो रही है उतना कभी दुखी नहीं हो रही मेरे को पता है लेकिन एक दिन माता इतनी खुशी हो इत, माता को इतनी खुशी होगी जितना वो कभी खुश नहीं हुई क्योंकि जब मैं यहां से इलाज करवा के जाऊंगा और मेरे को अपने पैरों पर खड़ा देखेगी

तो मां को अपार खुशी होगी और वो खुशी मैं देखना चाहता हूं इसलिए मैं अपनी मां को बिना बताए यहां पर आया हूं और मुझे पता है कि मेरे इस गुना की सजा को वो माफ कर देगी इस तरह मेरे गुनाहों को धो देती है मां जब भी गुस्सा होती है रो लेती है हर एक की माता ऐसी होती है तो नारायण सेवा संस्थान ने उस बच्चे का सिर्फ इलाज ही नहीं किया उसको उसके पैरों पर खड़ा किया

उसको प्रशिक्षण दिलवाया उसको पढ़ाई करवाई नारायण सेवा संस्थान ने उसको आत्मनिर्भर बनाया वो कहता है उसका इतना दृढ़ संकल्प है कि मैं एक दिन जरूर सफल होऊंगा मेरी मां रोज दुआ करती है मेरी सफलता की कामना करती है मेरे को सफल बनाने के लिए मुझे अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए वो रोज भगवान से प्रार्थना करती है और आज वो लड़का

नारायण सेवा संस्थान की माध्यम से नारायण सिवा संस्थान की वजह से आज वो एक कॉलेज में प्रोफेसर है ये बहुत बड़ी बात है तो वो कहता है कि ये मेरी वजह से नहीं ये नारायण सेवा संस्थान और मां की दुआ की वजह से मां की प्रार्थना की वजह से है मैं पूरा श्रेय मां को देता हूं कांपते हाथों से कांपते होठों से मां जो दुआ देती है ईश्वर तेरे होने का पता देती है तो मां की वजह से है

कागज पर जब जब लिखा मैंने मां का नाम कलम बड़े अदब से कह उठी हो गए चारों धाम तो इस तरह से जो मां का सम्मान करता है वो अवश्य ही आदर पाता है सम्मान पाता है उसने पाया ये सब नारायण शिव संस्थान की वजह से हुआ ऐसे बहुत से वाक्य हैं नारायण शिव संस्थान में बहुत से मार्मिक संदेश जो छोड़ते हैं पूरी दुनिया में जी हां तो नारायण शिव संस्थान आप आइए आप आमंत्रित है आप खुद मिलिए ऐसे लोगों से पूरा हम दावा करते हैं कि आप सहयोग दिए बिना नहीं आएंगे

तो यहां पर जो वृंदावन की पावन धरा पर यह अनुष्ठान चल रहा है इसका उद्देश्य भी यही है कि आप आत्म आत्मशुद्धि प्राप्त करें आपको सत्संग मिले संतों का आशीर्वाद मिले और साथ में हम कथा का भी आनंद उठाएं। जी हां नारायण शिव संस्थान के द्वारा 10 दिवसीय वृद्ध चुरासी कोष यात्रा पच्चीस मार्च से 31 मार्च के मध्य है

इस कथा का इस यात्रा का आनंद लेने के लिए आप नारायण सिंह संस्थान के जो संपर्क सूत्र टीवी स्क्रीन पर प्रेषित किए जाते हैं इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं इसके अलावा यहां पर जो कथा प्रवक्ता महाराज श्री डॉक्टर संजय कृष्ण सुलील जी का सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं यात्रा में तो उसके लिए श्री कैलाश मानसरोवर यात्रा है जो एक जून से आठ जून के मध्य रहेगी उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं आशा है जरूर आप यात्रा का आनंद लेंगे

अब हम कुछ जो संस्कार चैनल के माध्यम से घोषणा आई है यशपाल सिंह जी ये दिल्ली से तेरह हजार रुपये की घोषणा करवाते हैं इनका तालियों से आभार प्रकट करें इसके अलावा विजय सिंह जी राणावत दिल्ली से ही है इन्होंने इक्कीस हजार रुपए की घोषणा करवाई है इनका विशेष तालियों से आभार प्रकट करें प्रकाश जी ये बूंदी से है इन्होंने एक बच्चे को प्रसन्न के लिए काउंसौ रुपये की सहयोग की घोषणा करवाई है इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद

सुमित जी देहरादून से पांच हजार की घोषणा करवाते हैं इनका भी बहुत बहुत साधुवाद। शाम सुंदर जी इच्छा सहयोग देने की बात करते हैं इसके अलावा बलराम श्याम बड़ौदा से ये दवाइयों के लिए सहयोग की घोषणा करवाते हैं विपिन भाई साहब अहमदाबाद से पंद्रह हजार रुपए की सहयोग की घोषणा करवा रहे हैं इनका भी तालियों से आभार प्रकट करें

तो आप सभी दानदाताओं और भामाशाओं का हम एक बार पुनः तहदल से खैर मकदम करते हैं अपेक्षा करते हैं कि आप यू ही सहयोग रहेंगे अपनी भावनाओं के साथ आपका सम्मान हम करते रहेंगे जी हाँ तो नारायण संस्थान की टीवी स्क्रीन पर संपर्क सूत्र चलते रहते हैं इन नंबरों पर संपर्क करें सहयोग देके लाभान्वित हो आइए हम भक्तमाल कथा में प्रवेश करते हैं इस कथा के प्रवक्ता है परम श्रद्धे परम पूज्य पुराणिक कथाओं के निष्णांत और प्रबुद्ध प्रवक्ता डॉक्टर संजय कृष्ण जी महाराज

इनको हम चरण वंदन करते हैं और नारायण सेवा संस्थान के प्रणेता रचिता शिल्पकार कृतिकार निर्वाणी पीठाधीश्वर महाम आचार्य महामंडलेश्वर और पद्मश्री से विभूषित सेवा प्रोधा लब्ध प्रतिष्ठित कुलाचार्य डॉक्टर कैलाश मानव जी को भी हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और आशा करते हैं कि आप सहयोग देंगे और सौभाग्यशाली बनेंगे इस याशाउम्मीद के साथ आइए हम भक्तमाल कथा के विश्राम दिवस में प्रवेश करते हैं जय श्री राधे जय नारायण

ओ नमो भगवते

ओम नमो भगवदेवाया वनशी विमोचत कर नवनीरदाभा पीतांबर दरुणबिंबलाधरुस्था पूर्णेन्द्र सुंदर मुखा दरविंद नेत्रा

कृष्णापरम कि तत्व न जाने मनोजव मल्यगम जितेन्द्रियम बुद्धिमता वरिष्ठ वातात्मज बानरयूत मुख्यम श्रीरामदूत शरण प्रपते आहमर्ता लोकाभिराम श्रीराम भूय भूयो नम्य

भुजतुपेतमेत कृत्य दुवैपायर का जुवा पुत्रे तनमयतयाद स्वूतृदय मुनिमा नोस् तो

सच्चिदनंद विश्वत्पत्तियादि हेतव तापत्र श्रीकृष्णय नम गुरु गुरुर्विष्णु गुरुर्देव गुरु महेश्वर

गुरुसाख्या परह्मो तस्म श्रीगुरव नमः जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय मनचो

भूलाल कृष्ण लाल की जय शि भू की जय श्री बांके बिहारी लाल की जय जय जय श्री राधे प्रेम से भगवत नाम संकीर्तन

जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रम हरिभ हरि बोल हरि बोल हरि

मण हरिव जय जय राधार हरि बोल

ग जी गोयल उनके भाई श्री पराग जी अंकित जी अपने पूर्वजों और एवं अपने पूज्य पिताजी श्री गिरधारी लाल जी पूज माता जी जी की पावन स्मृति में इस कथा का आयोजन करा रहे हैं

कथा दा। वृंदावन से ब्रज धाम से, से, से, से आप लोग इस विशाल से, से संघोल से, से इसका श्रवण कर रहे हैं मेरे भाई बहन व्यक्ति लाभ चेष्टा कर ले

लेकिन होता वही है जो परमात्मा चाहता है कहते हैं कि एक व्यक्ति किसी के नौकरी करता था उसके काम में थोड़ी लापरवाही थी मालिक ने सोचा कि इसकी मैं तनख्वाह बढ़ा दू हो सकता है काम ठीक कर

मालिक ने तनखा ज्यादा कर दी दे, दे, दे, दे। उस लड़के, लड़के को तनखा दी दे, ज्यादा मिली कुछ नहीं बोला लेकिन चला गया दे, दे दे। कुछ महीने बाद उसने फिर छुट्टी की जी, जी, जी, जी। काम, काम में, में उसने ध्यान नहीं दिया मालिक को लगा कि मैंने इसकी तनखा बढ़ाई फिर भी ये काम नहीं कर रहा आदमी लापरवाह है इसके पैसे काट पैसे काट दिए

और पैसे काटकर जब, जब उसको तनखा दी लड़के ने पैसा, पैसा, लिया पैसा लिया और पैसा लेकर चला गया कुछ नहीं बोला मालिक को तो आश्चर्य हुआ कि ज्यादा दिया तब नहीं बोला कम मिला तब तो बोलना चाहिए इसको तब भी नहीं बोला तो मालिक ने कहा भाई कुछ तो बोल तू बोलता क्यों नहीं है उस लड़के ने हंस के कहा आपने मेरी तनख्वाह बढ़ाई थी

तो मेरे घर में, में, में, में मेरा बेटा, बेटा हुआ था पुत्र की प्राप्ति हुई थी तो मुझे, मुझे लगा कि बेटे का भाग्य का काम, काम कर रहा है और वो वो धन वो रजक, रजक तो मुझको बेटे के भाग्य से मिली है इसलिए मैं संतुष्ट हो गया

और बीच और में जब आपने मेरी आप तनख्वाह काट ली और जब मैं नहीं आया उस समय मेरी मां का देहांत तो तो हो गया था, तो था। मेरी मां परलोक सुधार गई थी, थी तो मुझे लगा कि मां अपना रिजक अपने साथ में ले गई है तो मैं क्यों दुखी हूं महाराज जो परमात्मा दे रहा है ले रहा है तो मैं दुखी क्यों हूं क्यों दुखी मेरे भाई बहन खो हम रहे हैं लेकिन देने वाला परमात्मा है

हम दुखी क्यों आदमी इस संसार में आया है तो कुछ ना कुछ ऐसा करके जाओ पाठशाला है जहां पर इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाता है क्या आपने कभी सुना किसी जानवर को उसका धर्म बताया जाता है कि भाई तू

तुमको ये तो काटना है तुमको ये करना है तुम जाना तो तो तो तोड़े आते हैं तारी पड़ी जब भी वो तोड़े आते हैं मेरे दुख के समय में

बड़े काम आते है। मेरे बड़ी काम आते हैं हैं। दुख के समय में सिखाया जाता है और मेरे भाई बहन मनुष्य धर्म तब सार्थक होता है जब हम औरों के लिए भी सोचते हैं अपनी

दी, अपना बेटा अपना घर अपना अपना पत्नी एक तो जानवर भी करते हैं जानवर भी, भी करते हैं क्यों क्योंकि मनुष्य के अंदर

कोई बात करे उनसे दुख हल्का हो जाए कोई बात करी उनसे दुख हल्का हो जाए कोई बात करे उनसे दुख हल्का हो जाए कोई बात करी उनसे दुख हल्का हो जाए जो प्रेम करे

वो उसका हो जाए जो में करी उनसे वो उसका हो जाए ये बिन बोले उनको पहचान लेते हैं ये बिन बोले दुख को पहचान जाते करो उन

जय जय श्रीरा नारायण सेवा संस्थान आज बच्चा बच्चा उस संस्थान को जानता है अभी भी मेरे भाई बहन हजारों लाखों बच्चे लाइन में खड़े हुए हैं

डेढ़ दो साल की वेटिंग चल रही है डेढ़ दो साल के बाद, के बाद उनका बाद नंबर आएगा ऑपरेशन का सोचो इतनी वेटिंग चल रही है। मैं संस्कार माध्यम से यहां बैठे भक्तों से मैं आग्रह करूंगा आप लोग जरूर अपनी अपनी कुछ कुछ सेवाएं दें। ठीक है मंदिर निर्माण में आश्रम निर्माण में गौ के लिए आप देते हैं बहुत अच्छी बात है

आजकल आज लोग लो कहते हैं कि चैनल खोले नहीं, नहीं कि लोग, लोग मांगना चालू कर देते हैं लो लोग कहते हैं मुझसे भी कहते हैं तो उनसे एक बात, बात कहता हूं मेरे भाई बहन मैंने कभी अपने लिए मांगा मैंने आपसे ये कहा कि आश्रम बन रहा है दो चार कमरे बनवा दो मैंने तो नहीं कहा कि मेरी गौशाला चल रही है आप दाम दो

और भैया मैं संस्थान के लिए जीवन भर, भर मांगता, मांगता रहूंगा क्योंकि मैंने अपनी आंखों से उन उन गरीब असहाय बच्चों के दुख को देखा है देखा, देखा है देखा है कथाओं के माध्यम से, से, से, से, से, से, से, से, से कभी, कभी आप लोग संस्थान आए देखें, देखें। कि वहां क्या हो रहा है।

तब, तब आपको पता, पता चलेगा, चलेगा कि, जो कि जो मैं कहता हूं सत्य सह सत्य कहता हूं भक्तमाल मुख्य श्रोता ठाकुर भाके बिहारी मैंने आपसे उस दिन कहा था दा दा। हमारे बिहारी जी में आज भी नियम है आज भी नियम है जब ठाकुर का भोग आता है

तो संत महात्मा लोग बिहारी जी को भक्तमाल कथा सुनाते हैं पौन घंटे भोग भोग आता है उस समय जब ठाकुर रखते रहते हैं और भक्तमाल की कथा सुनते हैं तो ठाकुर रुचि कर कर प्रसाद को बड़े भाव से पाते हैं भक्तमाल की कथा सुनकर हाँ हाँ अयोध्या में हम बता रहे हैं हमारे

श्री राम कपालस जी भक्तमाली परम भक्तमाली है लिखा है भक्तमाल का और मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर भक्तमाल के ग्रंथ उपलब्ध हैं वो आप भक्तमालस जी ही हैं और जिनको भक्तमाल घर में रखो पूजन करो कल्याण होगा भक्तों की कृपा होगी मैं उस दिन बोल रहा था महाराज मथुरा से मथुरा से, से एक मैया भागीभागी आई भागीभागी आई महाराज

एक मैया तो पैदल पैदल, पैदल पैदल चली आई मथुरा से भक्तमान लेने ले के लिए पैदल, पैदल आई देखो मथुरा से बेचारी चलकर आई मुझ पर इतना पैसा नहीं था कि मैं किराए में खर्च करूं उतना ही लेकर आई जितना ऐसा नहीं कि कथा आप लोग सुनने हो हमारे मथुरा के ब्रजवासी भी कथा सुनते मेरे भाई बहन

संतों का सानिध्य मिलता है अच्छे अच्छे सुधर जाते हैं बहुत से भक्त हैं है। एक कथा आती है, है श्री गिरिराज जी में हरदेव मंदिर देव मैं देव देव मैं। दर्शन किए होंगे हरदेव मंदिर के गुसाई जी

ठाकुर जी के उस सब के लिए ठाकुर के श्रृंगार का सामान लेने के लिए आगरा गए आगरा। आगरा। आगरा। आगरा। आगरा। क्योंकि उस समय मथुरा इतना बड़ा बाजार नहीं था आगरा बड़ा बाजार था

जमाने की बात बा, बा, बा, बा, बा, बा, बा, बा. इतनी साधन नहीं थे आगरा पहुंचकर पहुंचे ठाकुर के श्रिंगार का सामान लिया और श्रृंगार का सामान लेकर जब चलने लगे तो गुसाई जी के कान में एक

बहुत मधुर एक, एक संगीत, संगीत की एक लहर सुनाई पड़ी जहां से वो ध्वनि आ रही थी गुसाई जी उस ध्वनि की ओर बढ़ते चले, चले गए मेरे भाई बहन

कौन गा रहा था कौन नाच रहा था एक वारंगना वारंगना समझते हो जो केवल अपनी अदाओं को बेचती है वैश्य कह सकते हैं लेकिन वो वारंगना है

रही थी गुस्साई थी पहुंच गए कुछ कुछ उन्होंने देखा कि वो वारंगना नाच रही है

गा रही है खड़े हो गए देखने के लिए जब नाच गाना बंद हो गया लोगों ने कहा ओ हो अब ये भी आ गए अब ये भी आने लगे

चलो, चलो भाई जवाना भाई कहां, से भाई कहां से कहां पहुंच गया कहते हैं, कहते हैं हैं जब, जब सब, सब चले गए, गए। उस, वारंगना उस वारंगना ने वो अधिकारी जी गुसाई जी कुछ भी समझ

उन्हें से कहा क्या सुनना चाहते तो हो क्या सुनाऊं ठुमरी ख्याल कब्बाली क्या सुनना चाहते हो तब कहा कि जब वो नाच, नाच रही थी ना, थी ना, ना, ना

तो गुसाई जी थे? खड़े खड़े जानते हो क्या सोच रहे थे बदकारी जी वही सोच रहे थे, थे कि यहां ही नाच रही है इतना सुंदर गा रही है अगर मेरे ठाकुर के सामने, सामने नाचेगी तो ठाकुर तो का उत्सव चौगना हो तो जाएगा उस सब चौगना हो जाएगा वही नाच है नाच वही है

वही वारांगना वारा है।, है वही, वही गीत, गीत है, है। लेकिन, लेकिन मेरे भाई बहन दृष्टि अलग अलग है मैं हमेशा कथाओं के माध्यम से कहता हूं मेरे भाई बहन आदमी को हमेशा सोच जो रखनी चाहिए अच्छी रखनी चाहिए जब भी सोचो किसी के लिए भी

अच्छा शो सोचो शो, शो, शो। बच्चों, बच्चों से, से कहना चाहूंगा जो पढ़ने तो वाले, वाले बैठे हुए हैं बहुत से बच्चे तैयारी करते हैं एग्जाम की और शंका रहती है कि पता नहीं हम पास होंगे कि नहीं होंगे नंबर कहीं कम तो नहीं आ जाए आजकल देखा गया है

बच्चों को इतनी टेंशन नहीं रहती उतनी उनकी मम्मियों को टेंशन देती है है ना? है, ना? है ना कहीं फ्रेंड के बच्चे का नंबर ज़्यादा आ जाए, बस उनको इसी बात की टेंशन हो जाती है अब बच्चा तो अपनी कैपेसिटी से ही पढ़ता है ना बाबा तुम क्या चाहते हो क्या चाहते हो कि तुम हर व्यक्ति अब्दुल कलाम जी बन जाए

परमात्मा तो ने सबको अपने हिसाब से, से दिया है या, या, या, या। सबको अपने सब हिसाब से दिया लेकिन फिर भी, भी, भी अच्छा सोचना चाहिए अच्छा सोचना चाहिए बहुत से लोग घर से कहीं बाहर जाते हैं सोचते हैं कहीं ट्रेन नहीं छूट जाए, ट्रेन नहीं मिलेगी, ट्रैफिक मिलेगा पक्का मिलेगा और उसकी ट्रेन छूटेगी, छूटेगी, छूटेगी, छूट

और मैं आपको, आपको बताऊं एक नई सैकड़ों बाहर मैं, मैं कथा कर, कर कर निकला हूं जहाज पकड़ने के लिए और हमेशा, हमेशा कथा से लेट जाता, ले जाता। लोग कहते महाराज टाइम तो हो गया, गया नहीं, नहीं पहुंच पाएंगे मैं कहता हूं ये जहाज बिना हमको लिए जाएगो ही नहीं महाराज देखते जाएगा ही नहीं जाएगा ही नहीं और ऐसे ही होता है ऐसे ही अब वो बात दूसरी है कि तुम सुबह जाओ और शाम को आओ

वो भी ठीक मैं अमेरिका में था 96 में, में पहली बार जब मैं अमेरिका गया, गया, गया। पहले तो, तो मुझे लगा कि जहाज छूटेगा लेकिन कहा कि ना ना छूटे मुझे न्यूयॉर्क से बोस्टन जाना था अकेला

कंप्यूटर तो बोल रहा है जहाज कि मैं नहीं देखो, देखो सीट खड़ा हो में आज दिल्ली से किसी का फोन आया कहते गुरु जी बच्ची सी ए पास नहीं कर पा रही क्या करूं पढ़ बहुत पढ़ती है तो मैंने कि सुबह कागज पे लिख लो और उस कागज पर

लिख लो कि मेरी बच्ची सीए करेगी सीए करेगी सीए करेगी जरूर करेगी जब जब भी उस कागज पर लिखकर तकिया के नीचे रख लो और जब, जब भी कमरे में आओ कागज निकालकर दिन में दो चार पांच दस बार पढ़ लो और बच्चा मेहनत करेगा तो जरूर सफलता मिलेगी सोच हमेशा अच्छी होनी चाहिए गुसाई जी ने सोचा कि ये वारंगना नाच रही है इतना सुंदर

तो, तो अगर हमारे तो ठाकुर के सामने नाचेगी थाक तो चार चांद लग जाएंगे उस, उस तो तो जब चलने लगे बारंगना ने कहा अधिकारी गुसाई जी से कि क्या सुना आपके लिए तो कहा कि तीन दिन के बाद हमारे मंदिर में

ठाकुर का उत्सव है ठाकुर का उत्सव है।, है मैं चाहता हूं कि आप वहां आप पर आएं और ठाकुर के सामने करें। उस ने कहा कि मैं बाहर नहीं जाती। उनको लगा कि ये धन के मारे कह रही हैं

उन्होंने एक झोली में से थैली में से धन निकाल कर दिया कि बोले ये पेशगी है ये पेशगी है जो तुम बोलोगे तुमको देंगे। अब उसने भी सोचा कि चलो नाचना तो है ये यहां नाचू या वहां है, पर अधिकारी गोसाई जी चले गए चले जा

पूरे गांव में इस बात की चर्चा है कुसाई जी किसको लाने वाले हैं नाचने वाली मंदिर में नाचे कुसाई जी क्या खेल कर रहे हैं

भैया भैया भैया प्रशाल ध्यान ध्यान ध्यान ये क्या खेल क्या कर रहे हैं <laughs> है। पूरा की पूरा, पूरा प्रांगण भरा हुआ है

ये सुनने के लिए कि आज गुसाई जी क्या, क्या, क्या खेल करा खेल रहे हैं है। वो वारंगना आई आई ये। आई एक मुझे बस्तर बदलने हैं कोई कोठरी तो मंदिर के बगल में कोठरी आज भी है कोठरी में गई

श्रंगार कर शिंगार कर आई पूरा, पूरा मंदिर देखे देखे खचा खच भरा हुआ है आज, आज ये देखने, देखने के लिए कि आज, आज क्या खेल, खेल होने वाला है और, और, और, और, और, और पैरों में नूपुर बांध नुपुर बांध कर

संगीत की लहरी चालू हुई और उस वारंगना ने नृत्य चाचा किया नाच रही है कहते हैं मंदिर का पर्दा जब खोला और उन गुसाई जी अधिकारी जी ने ठाकुर का प्रसादी इत्र दिया था कान में लगाया और वो जब, जब नाचने लगी

गाने सब लोग देख रहे हैं क्या मतमस्त होकर नाच रही है आज इतना सुंदर नाच रही है आज इसके नाच को देखकर मेरे ठाकुर को रास की याद आ जाएगी आ जैसे रास बचाते थे

पैर के खुल खुल, खुल, खुल।, खुल, खुल।, खुल।, खुल।, खुल। टा मारा गुसाई जी आए बेटी हाँ बाबा

बाबा, बाबा, बाबा मैं ठीक नाची, नाची, नाची, नाची, नाची ना हाँ बेटी तू तो अच्छा नाची और उस वारंगना, वारंगना ने, ने मरी मैंने सोचा कि मैंने जग को तो बहुत रिझाया है आज जग को बनाने वाले उस जगदीश को रिझाने में क्या आनंद आया है इसका अनुभव मैंने पहली बार किया है क्या आनंद आया है

मंदिर के द्वार पर आईने लगी बाबा बाबा हाँ बेटी कुछ को देना चाहते हो हा बेटी बोल बाबा कुछ देना चाहते हो हाँ

कृष्ण तो तो तो नाम, नाम की दीक्षा मुझको दे, दे दो, दो और मुझे बोर कुछ नहीं चाहिए। गले में तुलसी की कंठी पहनाई पहना पहना है कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण तीन बार बोला है बाबा हाँ बेटी बाबा वो जो

खड़ा है ना सामने ये जो खड़ा है साम्राजा बाबा बाबा ये मुझको बुला रहा है ये मुझको बुला रहा है कि मेरे पास में आ जा मेरे पास में आ जा मीरा ठाकुर में समा रही थी ऐसे ही ठाकुर के चरणों में

वारंगना गिर पड़ी लोगों लो ने, ने कहा इसे उठाओ उठाओ, उठाओ। कहा अधिकारी कुसाई जी ने अभी, अभी वहां पहुंच गई, पहुंच गई है जहां, जहां से इसको वापस लाना संभव नहीं है मेरे भाई बहन जीवन, जीवन में कभी परमात्मा पर पर से, से कभी मांगने का मौका पड़े

उनसे ये कहना है गोविंद हे प्रभु हे बांकी भारी अगर कुछ देना चाहते हो तो कुछ अच्छे भक्तों का संतों का संग मुझको दे अच्छे लोगों का संग मिल जाए मेरे भाई बहन एक अच्छा संग तुमको परमात्मा की ओर ले जाता है

और, और असंग, असंग जो है वो तुमको तो पतन, पतन की ओर ले जाता है। संग करे तो अच्छे, अच्छे लोग और हमेशा हर जगह जहां जाए जहां जाए वहां

परमात्मा की सुंदरता का अनुभव करें यहाँ मेरे गोविंद बैठे हैं यहाँ मेरे गोविंद बैठे हैं हर जगह हर जगह गर परमात्मा का ही अनुभव करें और सोचो कभी जब किसी अच्छी चीज को देखना किसी अच्छी चीज को देखना मनी मन सोच रहा कि ये ये ये ऐसा है इतना सुंदर हमको लग रहा है तो जरा सोचो इसको बनाने वाला कितना सुंदर होगा महाराज

इस जगह इतनी अच्छी है नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा लोग तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा

जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा वो कितना सुंदर होगा नाम तुम्हारा कारण कब तेरा दर्शन होगा

दर्शन होगा जिसकी रचना कितनी सुंदर वो गितना सुंदर होगा वो गितना सुंदर

वो तेरा दर्शन होगा चिथकी रचना इतनी सुंदरी वो कितना सुंदर होगा वो कितना सुंदरी होगा नाम तुम्हारा तो तारे बिहार अब तेरा दर्शन होगा जिसकी रचना

इतनी सुंदर हो गना

सब जग से न्यारा है बोलो तीन दयाल दया की सागर तू सब जग से न्यारा है तुम बिन मेरे राम कृष्ण प्रभु कोई नहीं हमारा है

त्मनिधि को पाने तू आत्मनिधि को पाने तू गीतों का सरगम होगा जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा

वो कितना सुंदरी होगा नाम, नाम तुम्हारा तरन कब कभी दर्शन होगा जिसकी रचना इतनी सुंदरी वो, वो कितना सुंदरी होगा वो कितना सुंदर

हर जगह परमात्मा की सुंदरता का अनुभव करना चाहिए मैंने आपको बताया इस कथा का उद्देश्य भक्ति के साथ साथ

पीड़ित मानवों, मानवों की सेवा भी है संस्कार, संस्कार के माध्यम से जो लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, ने ने हैं अपनी अपनी सेवाएं दे रहे हैं हमारे बीच हमारे वृंदावन के सुप्रसिद्ध व्यवसायी वृंदावन में कई आपके होटल हैं

बहुत बड़ा आपका व्यवसाय है और हमेशा सेवा के काम में, में, में आगे, आगे रहते हैं ऐसे हमारे श्री रामकृष्ण राम जी अग्रवाल हमारे बीच में बैठे हुए हैं इन्होंने कथा सुनकर मेरे गोविंद को प्रेरणा दी और 50000 रुपए रुपये सेवा संस्थान में बच्चों के लिए देने की घोषणा की है मैं चाहूंगा

आदरणीय रामकृष्ण जी।, जी मंच पे आ जाए मंच पे आ जाए जोरदार ताली बजाकर हमारे

यहां ले रहे हैं मैं है कि आज कथा का विश्राम दिन होती है है जितने भी भक्त बैठे हुए हैं मन में विचार करकर संकल्प बता दें सेवा तो बाद में आ जाएगी उसकी कोई चर्चा नहीं क्योंकि आज भक्तमाल की पूर्णा होती पर

देखो और जगह आप दान देते दान हो ठीक है लेकिन वृंदावन में जो दान दिया जाता दा है सेवा के लिए वो पहले बांकी बिहारी के श्री चरणों में, में आता में है बाकी बिहारी के श्री चरणों में आता है और फिर बाकी बिहारी उस सेवा को जहां पहुंचाना होता है वहां पहुंचाते हैं बहुत बहुत साधुवाद भगवान के भक्त

भगवान भक्तों के लिए, लिए कुछ भी बनने, बनने को तैयार हो जाते, जाते हैं और कुछ भी करने भी को तैयार हो जाते हैं ऐसे ही एक इसे भगवान के भक्त जिनका भा� नाम था श्री त्रिलोक सुनार जाति से वो सुनार थे सुनार समझते हैं ना

एक तो शराफ होते हैं एक सुनार होते हैं सुनार जो कि आभूषण बनाते हैं शराफ आभूषण को बेचते हैं जो कारीगर होते हैं उनको सुनार कहते हैं ये मोटी बात आप समझ लीजिए दे देखो अभी मल्लुपूज वाले महाराज कह रहे थे ना कि भक्ति के लिए

कोई भी, भी जाति अवस्था, अवस्था वर्ण इसकी आवश्यकता नहीं, नहीं है क्योंकि, क्योंकि शास्त्र कहते हैं का जातिर पिदुर यादपते उग्रसकिं सी पौरुषाया तद रूप मत

सुंधन भक्तिया तो यादव पते उग्रस्म पौरुष कोई ये कहे ध्यान देना, द्यान देना।

ये को ये कहे कि, कि जो जाति, जाति में बड़ा होता है उसी को भगवान प्राप्त करते हैं ऐसा नहीं कोई जाती थी क्या बोलो ना कोई थी दासी के पुत्र थे उसको भी भगवान मिल गए उग्रस कि पौरुषम अगर ये कोई कहे कि जिसके अंदर अधिक बल होता है उसी को प्रभु प्राप्त करते हैं

ये उन्हीं को प्रभु प्रहो मिलते हैं है, तो क्या ओग्रसेन में कोई बल, बल था कोई पौरुष था अगर पौरुष बल, बल होता हो तो क्या अपने, अपने ही पुत्र कंस के द्वारा बंदी बना लिए जाते कोई कहे कि जो वह सुंदर होते हैं उन्हीं को परमात्मा मिलते हैं कुब्जा सुंदर थी क्या बोलो तीन जगह से कु गई

धनम लोग लो लो कहते हैं भैया ठाकुर उन्हीं को मिलते हैं जिनके पास पासन होता है सुदामा जी कोई फैक्ट्री चल रही थी अच्छी कंपनी में उनको को कोई अच्छा पैकेज मिलता था उन सुदामा को भी भगवान मिल गए इसलिए प्रमाणिक बात हो गई

भक्तिया तुष्यती केवलम परमया भक्ति, भक्ति प्रियो माधव भगवान को अगर कुछ, कुछ प्रिय है तो केवल भक्ति भक्त ही प्रिय है ऐसे ही भगवान के भक्त श्री त्रिलोक जी सुनार उनके जीवन का

एक लक्ष्य था साधु सेवा संत सेवा कोई भी संत महात्मा आ जाए द्वार से लौटता नहीं काम धंधा छूट जाए परवा नहीं थी लेकिन साधु सेवा नहीं छूटनी चाहिए जो घर में होता रुखी सुखी बना, बना, बना करके लाते भगवान का भजन करते

कहते हैं वहां के राजा ने वहां के राजा की बेटी की शादी थी बहुत ध्यान दे ना एक बार राधे राधे बोलो जोर से बोलो वहां के राजा की बेटी की शादी थी तो राजा ने तो सुनार को बुलाया

का बेटी की शादी है शादी में तुमको बाजे, बाजे बनानी है राजा जी बन जाएगी। हम निश्चिंत रहें, निश्चित रहे अन्नदाता और जब राजा के सामने सुनार आता था तो वो दस बार तो जी हजूरी करता था दस बार हाथ जोड़ता था कान, था कान पकड़ता था और उल्टा ही चलता था क्योंकि एक राजा की एक मर्यादा होती है

हो हाँ हाँ जो हो जाएगा आप निश्चित रहे विवाह से पूर्व पहुंच जाए, थी। जाए, थी। जाए, थी। जाए थी। क्योंकि बड़ा अच्छा कारीगर था वो बड़ा अच्छा कारीगर था और आप लोग जानते हो तो लोग सुनहर तो साधु सेवा में इतना मस्त हो गया कि भूल गया भूल गया

साधु सेवा से चल रही है संकीर्तन हो रहा है भजन चल रहा है सब भूल इधर भाद बेटी भाद की शादी की तिथि आ गई। राजा ने सैनिकों से कहा कि जाओ उसने बेटी के लिए कहा था देखे आने के लिए लेकर नहीं आया उसके यहां होगी पाजेब लेकर आओ

सैनिक लोग आए आए अंदर गया खबर कौन भाई आया है राजा हैं बोले है। क्यों आजेब लेने ले के लिए आए हैं बोले अभी है नहीं है थोड़ी देर के बाद में आएंगे मना कर दो सैनिक की धर उधर हुए अब त्रिलोक ने सोचा कि बस अगर मैं पकड़ा गया और

जब नहीं पहुंची तो मैंने बनाई नहीं अब तो राजा मुझको दंड दे मुझे अपनी चिंता नहीं है मरने की कोई बात नहीं क्योंकि मरना तो है मरना तो एक दिन सबको है आज मरे सौ वर्ष के बाद मरे ये भागवत का सिद्धांत है सूची कहते हैं काल मुखग्रासों मुख्रास निर्णा हेतवे

श्रीमद भागवतम शास्त्रम शास्त्री कीरेन भाषितम भैया मरना भा सबको है आज मरिया सौ वर्ष के बाद में मरे लेकिन मुझे अपनी परवाह नहीं।, नहीं है अपनी परवाह मुझे नहीं, नहीं है लेकिन ये शरीर शरी नहीं रहेगा संत सेवा कैसे होगी चलो यहां से भाग चलता हूं और भाग कहीं छुप छुप

जंगल में जाकर, जाकर चुप गए सैनिक लोग फिर आए द्वार खटखट आया, आया। महात्मा की जमात लगी हुई थी एक महात्मा ने कहा वो तो अभी भी बाहर निकल गए ध्यान दो बाहर निकल गए

और, और जैसे ही सैनिक घूमे रास्ते में त्रिलोक सुनार मिल गए, गए। हम आपको ही लेने, लेने के लिए आए थे पाजिब तैयार है खुजूर तैयार है चलो चलो त्रिलोक सुनार को लेकर

राजा, राजा के सेवक राजा, राजा के सामने आए और, और दस बार जी हजूरी की राजा जी पहुंचाने में देर हो गई क्षमा कर दो तुमने कहा था कि विवाह से पूर्व दे दोगे लेकिन आज बेटी की शादी है

जूर पाजीब लाए, लाए हो हाजू लाया झूले में से, से दो पाजीब दी है ये राजा के हाथ में पाजीब आई अनोखी इतनी सुंदर पाजीब थी कि वो पाजीब को निहारता रहा पाजीब को निहारता रहा लोग

तूने गलती तो, तो की है, तो है। लेकिन इतनी सुंदर तेरी, तेरी पाजेब तूने बनाई है मेरी बेटी के लिए जब तुझको मैंने क्षमा कर दिया तुझको इनाम भी देता हूं तुझको इनाम भी देता हूं हुजूर, और कोई सेवा हो तो बताना अब मैं वचन देता हूं अब मैं वचन देता हूं इस बार देरी हो गई अगली बार देरी नहीं होगी मैं वचन देता हूं आप

मेरे भाई बहन राजा बार बार पाजेब को देख रहा था ये लोग नहीं बनाई हैं? बार बार घूर रहा है बार बार देख रहा है, बार -बार देख रहा है।

मेरे भाई बहन आप, आप समझ, समझ तो गए होंगे त्रिलोक असली त्रिलोक सुनार तो जंगल में छुपा हुआ है मेरे गोविंद ही त्रिलोक सुनार बनकर तो आए थे और जो राजा को जो पाजेब दी थी वो पाजेब जब

सैनिक लेने, लेने के के लिए लिए आए, आए, लोग लोग को पकड़ने, पकड़ने आए, तो, तो मेरे गोविंद सोच रहे थे कि बेचारा पकड़ा जाएगा जाए जाए जाए लेकिन साधु संतो की सेवा करता है तो किशोरी जी के बगल में बैठे थे उठ के जाने लगे किशोरी जी ने कहा जा रहे हो कहा जा रहे हो बोले राजा ने राजा ने बुलाया है और वो पाजेब पाजेब में देने जा रहा हूँ बोले

जेब देने जा रहे हो पाजेब कहा है बोले हांजेब तो मेरे पास में नहीं है किशोरी जी ने कहा अरे Ar सुनो तुमको पाजीबी देनी है मेरी पाजेब ले, ले जाओ तो किशोरी जी ने अपनी खोल कर दिए हैं और उसी पाजेब को राजा के पास पहुंचाई मेरे भाई बहन राजा ने जो धन दिया था

खूब सम की खूब समसेवा की घर आए और त्रिलोक सुनार, तो सुनार तो डर के मारे एक बार राधे राधे बोलो जीजा जी

आगरे से जल्दी निकला करो बाबा अब इधर ऊपर ऊपर ऊपर जीजा लोग लेट ही आते ने ती ने ती हर जगह ऊपर बैठ अब साला ऊपर नीचे नहीं बैठेगा ना आपको बैठा के बगल में बैठेगा बैठो बैठ

वो इसलिए नहीं बैठा रही चीजा जी क्योंकि वो खुद ऊपर बैठे हैं एक बार भाव से राधे राधे बोलो खूब संत सेवा हुई अब सुनार तो डर के मारे बैठे हुए इधर भगवान ने क्या किया भगवान ने एक साधु महात्मा का बेस बनाया

चंदन लगाया बढ़िया सी हाथ में डंडा लिया भेटा कसा कंटी वंटी पहनी और लटिया टेकते टेकते जंगल में आ गए जहां त्रिलोक सुनार छुपा हुआ था त्रिलोक सुनार से कहा अरे क्या बताएं? आज तो बड़ा आनंद आया क्या आनंद आया बोले उस गांव में जो त्रिलोक सुनार है ना

हा हा उसकी आज बड़ी संत, संत सेवा, सेवा हो रही है बड़े भाव से सबको पवारा, तो पवारा है वो त्रिलोक तो बोला मैं तो यहां हूं पीछे से, से कौन घुस गया भैया तुम, तुम किसी और त्रिलोक की बात कर रहे होंगे अरे नहीं भैया हम त्रिलोक सुनार की बात कर रहे हैं अच्छा

उसके हाथ तो संवा चल रही है कहा चलो भगवान ने हाथ पकड़ा हाथ पकड़कर जब लेके चलने लगे मेरे भाई बहन किसी जगत वाला किसी का हाथ पकड़े छूट जाए पर मत करना

लेकिन जिस, जिस दिन, दिन कोई भगवान का भक्त या जगदीश द्वारा हाथ पकड़ ले तो चेष्टा करना कि उनका हाथ नहीं छूटे हाथे हाथ, हाथ, हाथ पकड़ और हाथ पकड़कर लेकर आए सारी घटना बताई

लोग तो भगवान, भगवान के चरणों में गिर पड़े प्रभु प्रभु मेरे लिए प्रभु मेरे, मेरे लिए मेरे लिए आपने इतना कष्ट उठाया इतना कष्ट उठाया भगवान ने कतरे लोग जब तू संत सेवा के लिए अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार है

तो क्या मैं, मैं तेरे लिए, मैं लिए तेरा, तेरा रूप नहीं रख सकता हूं हमेशा संतों की सेवा करना तेरे हमेशा संतों की सेवा करना भगवान आशीर्वाद देकर चले आपने देखा आप आपने देखा

जो भक्त संसार में रहकर संतों की सेवा करते हैं उनको फिर किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है मंदिर वाला ठाकुर उनके द्वार पर स्वयं आ जाता है महाराज ये भक्त मान है। आप लोग तो

सब वृंदावन के लोग इस कथा को के दुनिया, दुनिया के लोग सुन रहे हैं एक हमारे दिल्ली के जी, जी, जी हैं बहुत बड़ी, बड़ी बीमारी से ग्रसित हैं वो बु, बु, कथा के बड़े प्रेमी हैं भक्तमाल के करुण का फोन आया था गुरुजी जी आपके आशीर्वाद से मैं

ऑपरेशन uh, uh, uh, कराने जा रहा हूं नंबर मेरा आ गया है बहुत बड़ा ऑपरेशन है।, है. है उनको, उनको, उनको चिंता भी थी क्या होगा छोटे छोटे बच्चे उनके मैंने भैया आप चिंता मत आप प्रभु की कथा सुन के जा रहे हो भक्तमाल कथा सुन के जा रहे हो भक्त रक्षा आपकी करेंगे परमात्मा रक्षा आपकी करेंगे चिंता की कोई बात नहीं है बहुत बड़ा उनको

उनका होना है। है। बहुत, बहुत चिंतित थे बेचारे। उन्होंने कहा गुरुजी, मैं जा रहा हूं, कराने। आपका आपका आशीर्वाद एक भजन मुझको आप जरूर सुना देना। अगर आपका मन करे, मेरे सिर पर रख दो, दो, दो दोनों हाथ वो वो, वो हमारे ललित जी जो बेचारे बीमार हैं लेकिन ललित भैया आप परेशान मत हो मुझे आशा है

मेरे प्रभु के दोनों हाथ आपके मस्तक पर हैं मेरे सिर पर रख दो काना अपने ये दोनों हाथ मेरे सिर पर रख दो कान्हा अपनी ये दोनों

देना है तो दीजिए जन्म जन्म का सा देना है तो दीजिए जन्म जन्म का सा मेरे सिर पर रख दो ताना मेरे सिर पर रख दो ताना अपने ये दोनों देना

भी में ताली बजाएं झुलस रहे

धूप में खुशियों की छाया कर देना रहे हैं तुम की धूप में खुशियों की छाया कर देना बिन काना के नाप चलेना तू पतवार बिनकाना ना नाप चलेना तू पतवार पकड़ लेना मेरा जीवन रोशन कर दो मेरा जीवन रोशन कर दो मेरा जीवन रोशन कर दो

कर दो छाई अंधेरी रा मेरे सिर पर रख दो काना मेरे सिर पर रख दो काना मेरे सिर पर रख दो काना मेरे सिर पर रख दो काना अपने ये जो दो हाँ

में ताली बजाओ

गो पाला तुझको मैंने जान लिया तू गोला तू गोपाला तुझको मैंने जान लिया तेरा साथ रहे बरसों तक तीरा साथ रहे बरसों तक तेरा साथ, साथ, साथ रहे बरसों तक तीरा साथ रहे बरसों तक है इतनी सीमा देना है तो दीजिए

जन्म जन्म का की जन्म जन्म का सार मेरे सिर पर रख दो मेरे सिर पर रख दो गाना मेरे सिर पर रख दो गाना सिर पर रख दो गाना अपने ये दोनों हाँ।

क्या क्या मांगा मांगा है है हमने हमने देने हिचकाते हिचकाते हो हो कैसा चाहे दुख में चाहे सुख में चाहे सुख में चाहे दुख में चाहे दुख में चाहे सुख में चाहे दुख में चाहे सुख में होती रहे मुलाकात देना है तो दीदी जन्म

मेरे पर रख दो गाना मेरे सिर पर रख, रख दो दूकान मेरे सिर पर रख दो गाना मेरे सिर पर रख दो दूकान अपने ये दोनों हाथ

इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा उपकार किया बोलो इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा उपकार किया तू ही गोबिंदा तू गोपाला मैंने तुझको जान लिया तू ही

तुझको जाओ तेरा साथ रहे बरसों तक तीरा साथ रही बरसों तक तेरा साथ रहे बरसों तक तेरा साथ रही बरसों तक है इतनी सी बात

देना है तो मेरे सिर पर रख दो काना मेरे सिर पर रख दो काना अपनी

शक कथा में कहता हूं भगवान की भक्ति करनी हो तो भगवान से कुछ ना कुछ नाता और संबंध जोड़ दो ऐसे ही भगवान के भक्त गोविंद स्वामी जिनको बाद में गोविंद सखा भी कहने लगे

ब्रज के ही भक्त हुए थे थे। कहते हैं विठलनाथ जी, जी, जी के कृपा पात्र थे एक बार श्री, श्री बल्लवाचार्य जी के पुत्र श्री बिठल जी सत्संग कर रहे थे, थे। बहुत ध्यान देना।, देना ये अद्भुत चरित्र है गोविंद सखा

इस, इस सखा, सखा से इस चरित्र से हमको हम बहुत, बहुत प्रेरणा मिलेगी बहुत ध्यान देना है बिठलनाथ जी, जी। सत्संग कर रहे थे तो किसी एक भक्त ने बिठल जी से पूछा जय जय

क्या कोई ऐसा भगत है जाने श्रीनाथ जी को बस, बस में कर, कर रखो, रखो है विठल जी ने कही गई, हा एक, एक ऐसा भगत है एक ऐसा भगत है जाने श्रीनाथ जी को बस में कर रखो कहा नाम है बाको

उसका नाम क्या नाम है? है, है, है, है देखो इन चरित्रों को तो मैं ब्रिज भाषा में भी बोल सकता हूँ क्योंकि ब्रिज भाषी हूँ यही पैदा हुआ हूँ पढ़ाई लिखाई सब यहीं की है मुझे अच्छा लगता है भाषा बोलना, लेकिन एक छोटी समस्या मेरे साथ में है आप लोग तो ब्रज की हो ब्रज भाषा समझ सकते हो लेकिन जो संस्कार के माध्यम से ऐसी ऐसी जगह लोग कथा सुन हैं जहां पर लोग ढंग से हिंदी भी नहीं समझ सकते

अब साउथ में बेंगलोर में कर्नाटका हैदराबाद में तमिलनाडु में दर, वहां के लोग कथा सुन रहे हैं जिनको हिंदी समझ में नहीं आती और हमारे कलकत्ता के लोग बड़े भाव से भक्तमाल कथा सुन रहे हैं कलकत्ता वालों मैं

20 अप्रैल तो से 26 अप्रैल तक, तक कलकत्ता में कथा करने, करने आ रहा हूं नौ, बैकुणनाथ जी के मंदिर में और बैकुणनाथ जी ही कोई कथा सुनाने का निमित्त है अक्षय तीज पर मैं कलकत्ता ही रहूंगा कलकत्ता बंगाल में भी लोग कथा सुन रहे हैं हर कोने में लोग कथा सुन रहे हैं इसलिए खड़ी बोली में ही पसंद करता हूं बोलना

ऐसो एक, एक भगत है ऐसा जिसने श्रीनाथ जी को बसमय कर रखा है वो गोविंद सखा है देखो जिसकी ऐसा भक्त है जिसकी चर्चा स्वयं विठल कर रहे हैं विठल जी कौन है इस भगवान विठल के अवतार बिठल

महाराष्ट्र में एक जगह है पंडरपुर अभी हमारी कथा थी उसके नजदीक अब वहां दर्शन करने गए कथा आप लोग जानते होंगे और आपने भगवान का दर्शन किया होगा बिठल भगवान ऐसे खड़े हैं पंडरपुर में ऐसे खड़े। पुंडरीक एक भक्त हुए आ, माता पिता की सेवा करते थे और माता पिता की सेवा कर रहे थे पुंडरीक जी

तब, तब भगवान विठल आए दरवाजा खोल बोले माँ बाप की सेवा, सेवा कर रहा हूं नहीं, नहीं खोलूंगा रुक जाओ।, जाओ फिर आए रुक जाओ सेवा, सेवा कर रहा हूं नहीं पूरी हुई रुक जाओ देर लगेगी पुंडिक ने ईंट का इशारा किया ईंट पे खड़े हो जाओ और विठल भगवान ईंट पर खड़े हुए हैं आज भी महाराज ऐसे खड़े हुए विठलनाथ भगवान मैं अभी मेरी कथा महाराष्ट्र ने कहा था

हाँ, हाँ, हाँ। बा, जगह बारसी बारसी, बारसी जगह थी अभी मैं कथा करने गया था, था। तो बारसी, बारसी से लगभग करीब दो घंटे का रास्ता था पंडरपुर में बड़ी मान्यता है पंडरपुर में कभी मौका ऐसे ठाकुर खड़े ऐसे ठाकुर खड़े हुए हैं और सब ठाकुर का वहां स्पर्श भी कर लेते तो कहते हैं महाप्रभु वल्लभा जब पंडरपुर गए

तो, तो महाप्रभु ने प्रार्थना की तब वो कहा कि विठल भगवान ने, ने, ने कहा महाप्रभु एक, एक काम करो विवाह वल्लभ आचार्य जी ने कहा विवाह क्यों करवाते महाराला भजन बोले नहीं

विवाह कर लो तब तो तो बल्लभाचारी जी ने कहा प्रभु आप विवाह पर जोर दे रहे हो तो मैं विवाह करने को तैयार हूं लेकिन एक शर्त है बोले क्या बोले आपको मेरे यहां आप पर बेटा बनकर आना पड़ेगा मारा। तो विवाह करने को तैयार हूं तो श्री बल्लभाचारी जी के जो पुत्र हैं विठल जी वो भगवान विठल के ही अवतार है इसलिए उनका नाम विट्ठल तो साक्षात भगवान थे बिठल

गोविंद सखा का चरित्र कहां से प्रारंभ होता है भगवान के भगत थे, थे लेकिन, लेकिन उनकी एक विशेष गोविंद स्वामी पहले उनका नाम स्वामी था स्वामी जो लोग गाते हैं गाना बजाते हैं, उनको स्वामी कहते हैं। हमारे यहां पर राज के स्वामी श्री हरिगोविंद स्वामी जी श्री रामस्वरूप स्वामी जी है ना राज

तो ये इस स्वामी का नाम था।, नाम था ये बड़ा, बड़ा सुंदर भगवान का भजन करते थे एक बार ने क्या देखा विठलनाथ जी शाम, शाम को स्नान ध्यान करकर जमुना किनारे बैठकर संध्या वंदन कर रहे थे और माला कर रहे थे गोविंद स्वामी ने देखा

कौन है ये कौन है माला फेर रहा है शंका हुई कि भाई ये तो कर्मकांडी ही है और कर्मकांड से तो भगवान मिलते नहीं है कर्मकांड से भगवान मिलते नहीं है जो बहुत ज्यादा विधि करते हैं भगवान उनको भी नहीं मिलते मैं बहुत से लोगों को जानता हूं माला।

ये भी, ये भी करते हैं, करते हैं वो भी करते, करते, करते, हैं, करते हैं ये पूजा वो पूजा वो ये आरती वो आरती ये व्रत ये आसन ये माना रे बाबा, बाबा इतना करते हैं। ज्यादा विधि नहीं करनी चाहिए खास तौर से ब्रज में रहके तो करनी नहीं चाहिए आप कहोगे महाराज क्या करें

भैया जो ज्यादा विधि करते हैं ना उनके हाथ से कृष्ण जैसी निधि निकल जाती, जाती है इसे ज्यादा विधि निकलनी चाहिए तो भैया क्या करें बोले बस एक ही ठाकुर को पकड़ लो भाई की सेवा करो काम है ज्यादा विधि मत करो जी भी करो वो भी लाओ जे पूजा वो पूजा जल झड़क रहे आंख बंद कर रहे हैं नाक खेच रहे हैं यू कर रहे हैं यूँ कर रहे हैं माला बदल रहे हैं आसन बदल रहे हैं पुस्तक ले रहे हैं अरे भाई इतना क्या

बहुत से लोग हैं

मैं अभी जयपुर में कथा कह रहा, रहा था, था। एक मैया ठीक है उसके अवसर में गोपाल जी नभा हूँ ठीक है और गिरिराज जी की सेवा भी है वो भी करती मैंने ठीक है और उसके बाद बोले मैं गोपाल सत्ना का पाठ करती हूँ और महाराज दुर्गा सप्त का पाठ करती हूँ हनुमान चालीसा भी

करती हूं ये भी माला भी माला करती, करती हूं शंकर जी की माला करती हूं दो चार, चार नाम चार और बताया वो बोलती जा रही है तो, तो मैंने, मैंने कहा जब तेरी लिस्ट पूरी हो तो जाए तो, जा तो मुझे बता देना जब तक मैंने कहा इतना तू करती है इतना तो मैं भी नहीं करता और तू पूछ रही है कि और क्या बढ़ाऊ विधि विधि विधि

कर्मकांड भगवान घबराते हैं विद्वानों से घबराते और भैया एक बात बताऊं हम तो ब्रजवासी बालक हैं, हैं बिना, बिना पढ़े लिखे हैं अनपढ़ भागवत की कथा भक्तमाल की कथा मैं सच कहता हूं कोई ज्ञान के अभिमान में करना चाहे वो कथा नहीं कह सकता

भक्तमाल भागवत कथा वो कह सकता है या, या, या। जिस पर गोविंद की कृपा हो ज्ञानी लोग कथा नहीं कह, कह सकते हाँ कथा सुना देंगे तो उनको बड़ी बड़ी व्याख्या सुना देंगे बड़ी बडी बदपत्तियां सुना देंगे दसवीं पचास सौ श्लोक सुना देंगे ये कर देंगे वो कर देंगे लेकिन एक बार ठाकुर के नाम कहकर आंखों में आंसू उनके भी नहीं आ सकते

कथा कहकर आंखें गिली हो जाएं, श्रोता की भी वक्ता की भी, भी वही, वही कथा है और भैया मैं तो वृंदावन हमेशा कहता हूं कथा कैसे, कैसे सुने कथा जब भी सुने कर सुने। और भक्तमाल की कथा तो है ही ऐसी तो गोविंद सखा ने सोचा कि ये तो कोई कर्मकांडी लगता है ये प्रभु को क्या प्राप्त कर

जैसी शंका, शंका करकर कर कर गोविंद स्वामी और और आए और बिट्ठल जी ने कहा आइए आइए गोविंद स्वामी कैसे, कैसे हो बस पर पर पर पर पर पानी उतर पानी गया पानी उतर गया मेरा नाम जानते हैं मुझे जानते हैं बस गोविंद स्वामी

थ की शरणागति में आ गए शिष्य बना लिया और, और, और दीक्षा लेकिन उनकी, उनकी जो भक्ति, जो भक्ति, थी, भक्ति थी अब गोविंद स्वामी गोबिन नहीं होकर गोविंद सखा हो गए गोविंद सखा हो गए उनकी भक्ति कैसी थी ठाकुर में उनका सक्य भाव था ठाकुर में उनका सक्य भाव था श्री नादी तो मेरी सखा हैं, ये भाव उनका था और भगवान खिलते

एक बार उनके गांव के लोग आए उनको खोजने के लिए गांव वालों ने पूछा भैया यहां गोविंद स्वामी से हमको मिलना है उनका नाम पर गोविंद स्वामी था अब वो दाढ़ी बढ़ गए महात्मा बन गए तो पहचान में नहीं आ रहे बोले गोविंद स्वामी से मिलना है तो इनने क्या कहा बोले गोविंद स्वामी को मरे तो बरसों हो गए यहां तो गोविंद स्वामी रहता ही नहीं है मर गया बो? मर गया है

मनी मन सोचा अगर पहले ही मर जाता तो कितना अच्छा होता कितना अच्छा होता कुविंद सखा हो गए अब ये भजन करते थे ये गीत गाते थे

और, और श्रीनाथ जी इनकी तान, तान में तान, तान, तान मिलाकर साथ, साथ में गाते थे समझना ये गीत तान गाते तान थे और श्रीनाथ जी इनकी तान में तान मिलाकर गाते थे और कभी कभी तान गड़बड़ हो जाती थी ना जहां सुर ऊपर नीचे हुआ गोविंद सका कहते जय जय

क्या कर रहे हो गड़बड़ कर रहे हो तो तुम्हें नहीं गाना आता तो चुप रहो। ठाकुर कहते गोविंद सखा गान ना।, ना सीख जाऊंगा तुम्हारी सांस में अच्छा, अच्छा गाओ गाओ भगवान सास एक बार विठलनाथ जी ने पूछा

गोविंद सगा हाँ जय जी श्रीनाथ जी ढंग से गाते ही नहीं गाते तो गोविंद सगा ने कहा जय जय क्या बताओ ये श्रीनाथ जी तो गा नहीं है ढंग से ले बिगाड़ दे में लेकिन हाँ लेकिन हाँ किशोरी जी बड़ा अच्छा गाती है, गाती है मुझसे भी अच्छा गाती है महाराज वो बढ़िया ले देती है लेकिन ये पे गाया नहीं जाता

हम तो बिठल जी की आंखों में आंसू आ गए बिठल जी ने मनी मन सोचा है मैं तो समझ रहा था कि गोविंद सखा पर केवल श्रीनाथ जी की कृपा है ऐसा नहीं इस पर तो प्रिया प्रीतम दोनों की ही कृपा हो रही है जो उनके साथ में किशोरी जी गा रहे हैं किशोरी जी गा रहा

एक बार डागुर जी बोले द्रागुर बोले डागुर बोले हाँ खेलें चलो, चलो खेल ले और खेलते खेलते पता तो कौन सा खेल खेल ले गिल्ली डंडा दुनिया वालों गिल्ली डंडा जानते हो हमारे ब्रज का खेल

आप लोगों को तो पता है आपको सबको, सबको पता है लेकिन जो हमारे संस्कार वाले बेचारे सोच रहे हैं बंबई में बैठे बैठे गिल्ली डंडा कौन सा खेल होगा क्रिकेट सुनिए फुटबॉल सुनिए वॉलीबॉल सुनिएटबॉल गिल्ली डंडा कौन सा खेल है जो भगवान खेल खेल गिल्ली डंडा समझ लो एक छोटी लकड़ी होती है उसकी दोनों तरफ नोक बनी होती है और

एक डंडे से, से मारते हैं वो लकड़ी उछलती है और फिर वापस का खेल है गिल्ली डंडा बहुत से सखा, सखा कहते हैं ना।, ना, एक मित्र मिल गए हमारे बड़ी अच्छी कथा कहते थे तो बोले भैया लाला हम तो तुम्हारे सामने खूब गिल्ली डंडा खेले है ना? तो पहले तो यही खेल थे हमारा क्रिकेट विकेट तो अभी चालू हुई है

गिल्ली डा खेलो तो वो, तो वो गिल्ली डंडा खेलते थे, थे श्रीनाथ जी गिल्ली को मारते दूर पहुंचती, थे, पहुंचती। थे। फिर वो उठाके लेकर आते खूब गिल्ली डंडा खेली अब जैसे ही गोविंद सखा की बारी आई आई जैसे गोविंद सखा की बारी आई इधर मंदिर का पर्दा खुलने वाला था घंटी बजने लगी जो घंटी बजने लगी

श्रीनाथ जी बोले भैया भगो मैं जा रहा हूं गोविंद सका ने हाथ पकड़ लियो मेरी बज्जम दे के जा ये ठेठ ब्रजवासी बोल लो बज्जम समझते बज्जम मेरी बारी दे, दे, दे के जा अरे मोकू छोड़ मां मां सब लोग पहुंच गए हैं आरती को समय हो रहा अरे आरती बारती पीछे होगी

पहले मेरी बज्जम मेरा चांस, चांस देकर अब भगवान हाथ छुड़ाकर भागे, भागे।, भागे और मंदिर में जाकर श्रीनाथ जी खड़े हो गए श्रीनाथ जी खड़े हो गए गोविंद से कहा बोले अच्छा अब देखूंगो तो इन्हीं चरित्रों को ब्रजभाषा कहने में ही आनंद आता है

अब देखूंगा तो को बड़ो बनो है ना तू बड़ो मंदिर को भगवान का बड़े भगवान बन रहे हो तुमको भी देखता हूं भी देखता मैं।, मैं।, मैं।, मैं।, मैं।, मैं और जैसी मंदिर में ठाकुर तो खड़े श्रीनाथ जी खड़े आपने देखा होगा श्रीनाथ जी हमेशा खड़े रहते बाकी वहरी हमेशा खड़े रहते खड़े रहते हैं ना अभी हमारी ब्रत को उसकी यात्रा थी

लगभग 2000 व्यक्ति थे यात्रा में अभी इस यात्रा में 2000 व्यक्ति थे हर साल निशुल्क यात्रा होती है हमारी 2000 व्यक्तियों का रहना भोजन और उनको घुमाना करना सब हमारे बिहारी करते हैं उसमें से एक भक्त ने मुझसे पूछा बोले गुरु एक बात बताओ मैंने बता पूछो बोले हम श्रीनाथ जी गए थे तो वहाँ श्रीनाथ जी खड़े रहते यहाँ बाकी बहारी भी, भी खड़े रहते तो ये खड़े क्यों रहते तो

बात तो ठीक है कोई न कोई कारण होगा मैंने कारण कारण हो गा? हो गा? कारण बोले बोले क्या कारण है? बोले कारण ये है। जब परेशानी जब जब तो खड़े होकर भागने में देरी होगी इसलिए खड़ा रहूंगा तो जल्दी पहुंच जाऊंगा इसलिए ठाकुर तो खड़े ठाकुर तो खड़ा रहता है श्रीनाथ जी खड़े हो गए गोविंद सखा आए

आए कहीं सका।, सका अच्छा यहां पहुंच गो तू यहां पहुंच गो तू ठीक है मेरी, मेरी बजम नहीं दे, दे ते तो तो तेने गिल्ली उठाई और गिल्ली उठाकर मारी जोर से सीना टीक फेंक के मारा अब आप जानते हो जो गिल्ली का खेल है वो तो गलियों में होता है

गिल्ली डंडा तो गलियों में खेलते, खेलते हैं मैदान वहां कहा थे तो, तो गलियों में नाली भी, भी होती है महाराज है ना।, ना तो नाली तो भी से भी गिल्ली उठा लेते हैं अब आपको पता है कि श्रीनाथ जी की सेवा तो बड़ी अप्रस की सेवा है

है है है ना बड़ी, अप्रस बड़ी की बड़ी सेवा बड़ा बड़ा बड़ा बड़ा ये बाबा नियम बल्लभ संप्रदाय में तो जिनके यहाँ पर श्रीनाथ जी की सेवा है उनको पता है कितनी वो कितनी सेवा करनी पड़ती है उनको मैं मैं गुजरात में परिवार में गया उनके यहाँ बल्लभ सेवा श्रीनाथ जी की तो महाराज

एक, एक कमरा पूरा था, पार था पार कमरे में बाथरूम भी ठाकुर जी के लिए बना रखा तुमने तो तो कमरे, कमरे के अंदर ही सब रसोई बनती, बनती थी अपने हाथ से रसोई बनाती थी इतनी नियम सेवा होती है अब उसमें कोई गिल्ली फेंक दे नाली जो गिल्ली फेंक कर मारी जो पुजारी ने देखा गोविंद जि का सारी पूजा तूने खराब कर दी भाग्या

गोविंद पे से खा गोविंद कुंड पे जाकर बैठ गुस्से में से, से, अब, अब क्या, क्या हुआ आरती, आरती, आरती हुई जैसे ही विठल जी ने भोग रखा कहा जैज भोग खा लो भोग भूख ग्रहण करो श्रीनाथ जी बोले मैं नहीं खाऊंगा

मैं नहीं खाऊंगा जजे? क्यों नहीं खाओगे खा लो ना। गुसाई जी मुकु मेरे सखा मारेगा गोविंद सखा मुकु मारेगा जजे क्यों मारेगा मैंने बात की बजम ना दी ना वो मुकु मारेगा गुसाई जी काम करो ना

मेरे सखा सखाकू लेवा के लेके आओ मेरे सखा सखाकू लेवा के लेके ले ले ले आओ।, आओ और जब तक वो, तक वो नहीं आवेगा तब तक मैं ग्रहण नहीं करूंगा बैठो बे अच्छा जय जय मैं जाता बिठन लाल जी हाथ में लठिया टेकते टेकते पहुंचे और जैसे गोविंद कुंड पर पहुंचे अरे गोविंद सखा जैसे दिखा, अच्छा लाला

हमको, हमको पिटवावे के ताई तेने डंडा लेकर गुरुजी को भेजा है अच्छा लेकिन, लेकिन, लेकिन मैं गुरुजी, गुरुजी के हाथ में हाँ हाँ ही नहीं आऊंगा गोविंद सिंह का भागने भाग लगे गुरुजी डंडा ले अरे अरे गोविंद यहां सुन सुन सुन अब गुरुजी क्या क्या खड़े है गे हाँ गुरु बोलो बोले चलो जजे ने बुलाया मैं नहीं जाऊंगा चौ बोल ठीक ना है

क्या कर दिया मेरी बज्जम नहीं दी, दी, नहीं। दी अच्छा, अच्छा बुलाया है, है श्रीनाथ जी ने चलो तो सही तो कम, सेखी कम, कम सेखी से कम, कम हाथ पकड़ ले कर लेकर आए। ठाकुर के सामने लेकर गए ओ मोरज को बड़े गुस्से में गुस्से में थे, बड़े गुस्से ने अच्छा लाला जावर माफ कर दे जावर माफ कर दे

अगली बार तो बजम जोड़ दूंगा सच, सच देगो, देगो बोले हाथ देंगे बिठलनाथ जीने का जैसे अब तो ग्रहण कर लो कुछ बोले बोले मैं अकेले नहीं करूंगो एक थाल रखो गोविंद सखा को और एक थाल मेरी संग रखो हम दोनों साथ में ही पाएंगे ये ये भगत थे गोविंद सखा ऐसे भगत थे कहते हैं कि जब ठाकुर जी दोपहर में ठाकुर जी को भोग लग जाता था

और भोग, भोग लगते ही ठाकुर निकलकर भागते थे, थे। अब पीछे से गोविंद सखा को ठाकुर को ढूंढने में परेशानी होती थी आपको क्यों क्यों भाई जब ठाकुर को भोग लगता है लगने के बाद मंदिर से प्रसाद थाल में आता है भोग भोग मिलता है तब प्रसाद सबको मिलता है तब सब खाते हम्म तब सब खाते हैं

और, और प्रसाद खाकर, खाकर जाने में गोविंद सखा को देरी हो जाती दिया थी गोविंद सखा को देरी हो जाती थी इसलिए, इसलिए सोचा अब जैसी थाल जाने लगी अंदर भोग के लिए गोविंद सखा ने कहा पुजारी से कहा जी थाल यहां धर दो पहले हम खाएंगे पहले बाकी सी बात सीनाथ जी खाएंगे

अरे क्या कर रहे हो ठाकुर का भोग है बोले हाँ भेख लिये भोग है जितू तो खाके पहले, पहले निकल जाता, जाता है और हमको, हमको पीछे से इसको ढूंढने में परेशानी होती है तब ठाकुर ने कहा पुजारियों से अच्छा एक काम करो दो थाल लगा दिया करो एक हमारे लिए और एक बोलो ना गोविंद स्वामी के लिए ऐसे भगवान के भक्त

एक, एक बार, बार, बार गोविंद सखा के साथ श्रीनाथ जी खेल रहे थे शिनाथ जी खेल रहे थे और, और, और इधर, इधर, इधर, इधर खेलते खेलते उधर मंदिर की आरती हो गई मंदिर की आरती हो गई ये खेलते रहे जब खेलते रहे तब गोविंद सखा सबसे कहते हैं तुमने आरती किसकी की बोले श्रीनाथ जी की

श्रीनाथ जी तुम मेरे साथ तो में खेल लेते ले आरती तुमने, तुमने, तुमने कौन की की, की? बोले हाँ बोल अब, अब मैं इनको साथ में लेके ले ले ले ले ले आया हूं अब दोबारा आरती करो मा दोबारा आरती हुई थी ऐसी निष्ठा ऐसी निष्ठा ऐसी भगवान उनके साथ में खेलते थे खेलते थे

एक बार, बार देखो आप देखो बल्लभ कुल में ठाकुर जी का और कहीं मंदिर में जाओ तो ठाकुर तो जा, जैसे मंदिर में का पर्दा तब खुलता है जब ठाकुर जी का पूरा हो जाता है है ना लेकिन बल्लभ संप्रदाय में ऐसा नहीं है पट खुल जाते हैं और भक्त लोग आनंद लेते हैं और फिर मंदिर के पुजारी अधिकारी जो है ठाकुर का श्रृंगार करके

श्रृंगार करते रहते हैं क्या हुआ कि, कि अधिकारी, अधिकारी जी ठाकुर जी को श्रिंगार कर पगड़ी पहना रहे थे, थे कि सखा देख रहे थे ठाकुर का श्रृंगार होते हुए तो भगवान जब खेलने जाते थे तो अपने साथ में छोटी छोटी कंकड़ी लिया कंकड़ी समझते छोटी छोटी कंकड़ी ले आए और

जब श्रृंगार कर रहे थे, थे तब, तब इधर उधर तो निगाह बचाई उन्होंने बचाकर एक, एक कंकड़ी जो है वो, वो, वो गोविंद सखा को कर फेंक कर मारी और फिर खड़े हो गए। गोविंद सखा बोलो जी कंकड़ी कहां आई वो फिर देखने लग गया गोविंद सखा जैसे पीछे देखने लगे उन्हें फिर दूसरी कंकड़ी उड़ाई फिर फेंक कर मार दिया गोविंद सखा बोले जी कंकड़ी बार बार फेंक के कौन मार रहा

तीसरी बार उनने जैसे देखा दिखा दिखा कंकड़ी जो है वो जैसे जैसे मार रहे हैं अच्छा हमें है मार रहे हो तुम अब की बार जैसी बार कंकड़ी हाथ में आई और महाराज गोविंद सिंह ने कंकड़ी ली और एक कंकड़ी से जैसी मारी और ठाकुर जी यो टेड़े जो ठाकुर जी टेड़े हुए अब तो जो श्रृंगार कर रहे थे श्रृंगार की पगड़ी बगड़ी खुल गई

गुसाई जी बोले क्या कर रहे हो ढंग से खड़े हो ना तो ठाकुर जी तो हमारे ने बड़े ने, कोतकी कोतकी हैं इनसे बड़ा नाटकोर तो कोई हो ही नहीं सकता नाटक करके रोने लगे कह गुसाई जी गुसाई जी पुजारी जी देखो देखो जी गोविंद कंकड़ी मार रो यहाँ मारे में बच रहा हूँ गोविंद जिनके मारे काल भी का

जिनके मारे काल भी भीपता है।, है भक्तों है। के सामने, सामने मेरे ठाकुर लग जाते हैं है। गोविंद की सबसे भक्तमान में सबसे अद्भुत चरित्र गोविंद सखा का है कल शाम को चर्चा हो रही थी हमारे राम कंपरदास जी महाराज बैठे हुए हैं तो आप बता रहे थे

कि ये, ये चरित्र जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी को बहुत प्रिय है बहुत बहुत पूरे भक्तमाल में सबसे अच्छा चरित्र उनको कोई लगता था तो ये चरित्र लगता था अद्भुत कहते हैं कि एक बार भगवान किस, भगवान के यहां तो कोई जात पात का कोई बिराजरी का कोई है ही नहीं हम्म

जात पात आद्पात का तो कोई है ही नहीं भगवान का एक सखा, एक सखा था वो जात का हरिजन था जात का हरिजन था, जारी था। जारी तो भगवान ने उसको घोड़ा बनाया और बैठ गए चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक और कह लगे गोविंद सखा बोले आज तो जय घोड़ा पे बैठकर मंदिर तक जाऊंगा गोविंद सखा बोले जय जय क्या बात कर रहे हो आपने इसको छू लिया

अरे मंदिर में पता, पता, चलेगा, पता चलेगा कि आप, आप हरिजन से छुप के आए हो कले हो जाएगा क्या कर रहे हो उतरों अच्छा, अच्छा चलो, चलो कोई बात, कोई बात, नहीं।, बात नहीं चलने, चलने लगे तब, तब, तब आ, कहा गोविंद से ने जय जय एक बात मानो कि मेरी हाँ बोले गोविंद कुंड में जाकर आचमन तो कर लो गोविंद कुंड में जाकर आचमन तो कर लो

कम से कम अपवित्र पवित्र तो, तो कर लो मतो मंत्र, तो मंत्र से स्नान तो, तो कर लो हाँ ठीक है कर लेता हूं। और जैसे गोविंद कुंड के, के के पास आचमन करने लिए ठाकुर गोविंद सखा ने उनको प्रभु को धक्का दे दिया पानी में नहाने के लिए महाराज अरे बचेो लाला बचे गोविंद सखा उनको निकाल कर लेकर आए और महाराज जैसे मंदिर में पहुंचे मिठल जी ने कहा

जय जय आपके, आपके कपड़े गीले कैसे गी। हो गए ठाकुर जी बोले गीले, गीले गे गे गे नहीं है के मेरी, मेरी मुकू देखो जुखाम जुखाम जुखाम भी भी है है हो हो गया गया कैसे बोले क्या बताऊं जी गोविंद ना मोकू पानी में ना है ढक्का डक्का दे दियो ऐसी भगवान के भक्त श्री गोविंद सखा

जो भगवान की, की नित्य नित्य लीलाओं ली में, में, में, में प्रभु के साथ, साथ में रहते थे, थे, थे जिनको ठाकुर का प्रत्यक्ष साथ में रहकर ठाकुर उनको खिलाते थे ऐसे भगवान के परंगम श्री कोविंद सखा हैं। मैं हमेशा कथा में कहता हूं मेरे भाई बहन अगर परमात्मा से

अगर, अगर परमात्मा की, की भक्ति, भक्ति करनी, करनी हो, हो, हो, हो, हो, हो। तो, तो मेरे परमात्मा से... से... से... से... से कुछ ना कुछ आप संबंध बना लो ठाकुर से कुछ ना कुछ संबंध बना लो बैठ जरूर जरूर ये

भक्तमाल की कथा पांच दिवसीय भक्तमाल कथा जितना मेरा ज्ञान तो था, था जो कुछ गुरुजनों से मैंने पढ़ा सीखा वो मैंने चेष्टा की आप लोगों को प्राप्त हो और मेरी चेष्टा रही कि हाँ

रोज, रोज कोई ना कोई संत, संत आकर आप आपको सबको आशीर्वाद प्रदान करें मैं क्योंकि तो इस कथा के स्वयं बैठे हुए पर कर रहे हैं श्री गिरिराज राधा गोविंद मैं इनको साक्षी मानकर कहता हूँ पांच दिन कथा कहते कहते जो थोड़ा बहुत पुण्य मुझको मिला हो सारा पुण्य मैं आप सब भक्तों को प्रदान करता हूँ

आप, आप लोग जहां, जहां भी रहे आनंद पूर्वक रहे आपकी आप संति आपका आप कहना माने। ऐसा प्यास से से बैठकर मैं आशीर्वाद देता हूं हमारी कथा के मुख्य जजमान करता धर्ता हमारे बड़े प्रेमी श्री अनुराग जी गोयल उनकी धर्म पत्नी उनके भाई उनका परिवार

ये परिवार प्रारंभ से ही धार्मिक परिवार इनके पूज्य पिताजी माताजी, समाज के कार्यों में हमेशा आगे रहने वाले थे उन्हीं के ही पद पर उनके पुत्र चल रहे हैं बड़ी खुशी होती है देखकर, बड़ी खुशी होती है कि जो अधूरा काम

माता, माता पिता, पिता छोड़ के, के गए वो काम बालक लोग कर रहे हैं मुझे, मुझे पूरा विश्वास था विश्वास है भैया आपके पूज्य माता पिता यहाँ बैठकर कर उन्होंने पांच दिन तक भक्तमाल की कथा का श्रवण किया है ऐसा मुझे हृदय से विश्वास है और बात पक्की भी है निश्चित भी है

वो जहां भी, भी हैं यहाँ हैं ठाकुर के चरणों में उनका बास है आज, आज, आज अपने, अपने बच्चों, बच्चों को हृदय से आशीर्वाद दे, दे, दे रहे हैं मेरे बच्चे, बच्चे फले फूले रहें आपस में भाइयों में प्रेम बना रहे खूब दिनों दिन तरक्की करें उन्नति करें और गोविंद की भक्ति इसी प्रकार करते रहें इस परिवार के लिए

मेरा बहुत बहुत साधुवाद है हृदय से आशीर्वाद है कि जिन्होंने अपने माँ बाप के निमित्त और अपने पूर्वजों के निमित्त इस कसा का ये दिव्य आयोजन कराया वृंदावन के इस ब्रज यात्रा धाम में जो भक्त लोग बाहर से पधारे हैं

उन सब के लिए मेरा बहुत साधुवाद जिन्होंने समय निकालकर कथा का श्रवण किया जो लोग कैलाश मानसूवर की यात्रा मेरे साथ में करना चाहते हैं उन सबको मैं कहना चाहता हूं कैलाश की यात्रा दुर्गम नहीं है सुगम यात्रा है सरकारी यात्रा कठिन हो सकती है

लेकिन जिस रास्ते से हम जाते हैं यहां से दिल्ली से काठमांडू हवाई जहाज के द्वारा और फिर वहां वाहनों के द्वारा हम लोग कैलाश तक पहुंचते हैं इस कैलाश की यात्रा में जरा भी पैदल नहीं चलना पड़ता एक जून से आठ जून तक की यात्रा है कैलाश की सीमित सीटें हैं

जिनको मेरे साथ कैलाश की यात्रा करनी है हैं, हैं। आप लोग कर सकते हैं मैंने 11 बार कैलाश जाने का संकल्प किया 11 बार और, और, और, और इस बार मेरी आठवीं नौवीं हाँ मेरी नौवीं यात्रा है इस बार कैलाश की और दो बार कैलाश के पास और जाऊंगा भगवान शंकर को वहां जाकर ऐसा अनुभव होता है कि ठाकुर जी यही है

दो तारीख तक, तक मेरी चौरासी को की यात्रा थी तीन तारीख से लेकर आज तक, तक यानी सात तारीख तक, तक, तक भक्तमाल की कथा आप लोगों ने श्रवण की आज यह कथा का विश्राम हो रहा है कल से ही ठीक कल से मेरी कथा बारह बंकी के पास एक छोटा कस्बा है त्रिलोकपुर वहां के गांववासी कथा करा रहे हैं

तो मुझे तो मुझे आज, आज शाम, शाम को ही रात को निकलना होगा और त्रुकपुर में वहां के, के लोग बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि महाराज जी पधारेंगे और गांव में में मेरी कथा होगी मैं साल करीब 32 से 34 भागवत कहता हूँ दो राम कथा भी कहता हूँ यहां वहां से लौटकर आऊंगा मैं वृंदावन फिर जयपुर में

हिंदुओं के नवरात्रि यानी प्रथम नव वर्ष में चैत्र प्रतिपदा यानि प्रथम नवरात्र से नव संबत्सर से मेरी कथा राम कथा जयपुर में हो रही है गोविंद देव जी के मंदिर में उद्देश्य यह है गोविंद को उनके पूर्व जन्मों के चरित्र को सुनाना

गोविंद तो सुनेंगे उन पूर्व जन्म पूर के चरित्रों को वहां से फिर मुझे आना है है कहीं जाना फिर कलकत्ता में कथा है फिर बिहार में, में मेरी लगातार दो तीन चार कथाएं हैं और इस बार तो अधिक मास भी आ रहा है अधिक मास में चेष्टा करता हूँ की कम से कम

पिछली बार बार अधिक अधिक मास, मास मेरी लगभग लग, महीने में चारी में में ही हो सकती हैं मैंने कथा की थी, थी पिछले अधिक अधिक ऐसा साल कई ठाकुर सौभाग्य देता है कि दो तो लोग तो चार ही कथा करते हैं लाला तू मेरी कथा पांच बार कथा करे महीनों में पांच कथा भी मैंने की है सुबह कहीं शाम को कहीं तो अधिक मास आ रहा है अगर किसी भक्त को

कल कुछ फोन आए, आए कुछ ईमेल आई कि बोले हम, तो हम अपने गांव में अपने, अपने शहर अपने में, में आपको कथा करने के लिए बुलाएं तो क्या आ आ सकते हैं? जरूर जरूर आ सकते आ हैं हैं जरूर आप कभी भी आप वृंदावन में कथा करा सकते हैं अपने आश्रम में यहां भक्तों के रहने का पूरा इंतजाम है कि जो लोग वृंदावन में आना चाहते है वृंदावन घूमने के लिए आना चाहते हैं आप लोगों का स्थान प्रजात्रा धाम एड्रेस नोट कर ले कभी भी आप आए भक्तों के रहने का यहाँ स्थान है

लगभग सभी कमरे एरी कंडीशन है नीचे किचन नीचे भोजनशाला भी चलती है डाइनिंग किचन सब तैयार है आश्रम में लिफ्ट भी लगी हुई है, है। आपको आप वृंदावन में आनंद पूर्वक सत्संग का आनंद भी ले सकते हैं यहाँ कथा भी करा सकते हैं और मुझको भी अगर अपने गाँव शहर में बुलाना चाहें कथा के लिए तो सादर मैं आपको निमंत्रण देता हूँ की आप लोग आइए आप संपर्क कर सकते हैं कथा कराने के लिए संकोच नहीं करें बहुत सब लोग संकोच करते है कि हमारा टीवी पे आते कथा कैसे होगी

लेकिन ने आप ने लोग जरा भी संकोच नहीं करें, करें। आप लोग बुला सकते बला हैं कथा सुनने के लिए ये, ये, आ, आ, कुछ चर्चा में और करूंगा। एक बार भाव से राधे राधे बोलो।, बोलो।, बोलो। हमारी, हमारी, हमारी संस्थान, संस्थान की हैं, जिन भक्तों ने कथा सुनकर संस्कार के माध्यम से अपनी घोषणा की है मेरा निवेदन है पहले बाहर की घोषणाओं को बोल दो लोकल छोड़ देना बोली चालू

लोकल छोड़ दो, बाहर की बार बार बोले, बोले, बोले, बोले, बोले, जल्दी बोलो, बोलो समय नहीं है। जी हाँ अभी आप और हम संस्कृत चैनल के माध्यम से और नारायण सेवा संस्थान उदयपुर राजस्थान के तत्वधान में वृंदावन की धरा से भक्तमाल कथा का आनंद ले रहे थे जी हाँ इसमें जिन्होंने सहयोग दिया है उनके नाम जिक्र है राकेश भटनागर सारनपुर से एक बच्चे को ऊपर के लिए इक्यावन रुपए का सहयोग दे रहे हैं

गीता कपूर फरीदाबाद से इक्यावन रुपए का सेवक दे रहे हैं विनोद कुमार जी मेहता दिल्ली से तेरह हजार की घोषणा करवा रहे हैं तालियां इनके लिए, कमल किशोर जी ये अगोला से दवाइयों के लिए बलदेव राय देसाई बलसाड़ से इक्कीस रुपए की घोषणा करवा रहे हैं जी का बहुत बहुत आभार तालियों के साथ मेहल कौशिक जी दिल्ली से एक बच्चे के लिए इक्यावन रुपए की घोषणा करवा रहे हैं अशोक जी मुरादाबाद से

मुरादाबाद से एक बच्चे के लिए कावं की घोषणा करवा रहे हैं मरीदा जी गुप्ता देहरादून से पांच हजार की घोषणा करवा रहे हैं बहुत धन्यवाद विक्रम सिंह जी जयपुर से चौन साल से एक दिन बात करते हैं मनोज कुमार जी कोटर